यृद संविदि विश्वसर्ग विसर्गा नवलक्षण लक्षणाख्यम पर जगदामम नमामि तत् प्रहलाद नारद पराशर पराशरपुंदर क्या सांबरीशुकशनकालजुन वशिष्ठ विभीषणी परम भागवतान नमः भगवता वाछाकलुभ्युभ्य पति पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो श्री सीता मध्यमा अस्मदाचार्यपर्यता वंदे गुरुपरम परा नमो गोभ्यीमतीभ्य सौरभे ये ब्रह्म नमो ब्रह्मसुताभ्य पवितभ्यो नमो नमः नम वर्णाथसा रंदसा मंगलाना चर्ता वंदेवाणी विनायक सीताुग्राम पुण्य विहारिण वंदे विशुद्ध विज्ञानौ कवीश्वरकपीश गिराथजल कहियत भिन्न न भिन्न बंदौ सीतार राम पद जिन परम प्रिय किन्न। बंदौं तुलसी के चरण जिनकी जग काज कलि समुद्रपूरत लख्यो प्रवट्यो सत्य जहाज गुरु पद कंज कृपा सिंधु रूप हरि महामोहतम पुंज सुु वचन रविकरण करो भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु सुन के पद वंदन किए नाश्वरे गोविंद जय जय गोपाल जय श्री जड़घोर गोधाम की जय श्री पत्मेड़ा गोधाम की जय श्री सूर्श्याम गोधाम की जय श्री चौरासी कोषोज मंडलधाम की जय श्री पुरुषोत्तम एकादशी महारानी की जय श्री मदराम जीर्थ मानवा की जय गोस्वामी श्री तुलसीदास राय महाराज की जय सदगुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा बाबाजाई महाराज की राई सदगुरुदेव श्री भक्तिमाली माई महाराज की जय सब संत की जय सब भक्त की जय सब भक्त की जय समस्त ब्रजवासी की जय जय जय श्री तीरा शरण भक्तवांछाकल्प तरु भक्त वत्सल शरणागत वत्सल भगवान श्री नित्य साकेत बिहारणी बिहारी जी की चरण सन्निधि में उन्हीं की महती अनुकंपा से चातुर्मा महोत्सव के क्रम में हम आप सबको मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग प्रात काल श्री गौरांग लीला के माध्यम से एवं अपराह काल में श्री रामतीर्थ के कर्मिक प्रवचन के रूप से श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है वे विद्यार्थी कितने भाग्यशाली होंगे जिन्हें श्री चैतन्य महाप्रभु गौरहरी गुरु रूप में प्राप्त हुए और वस्तुतः उनका पढ़ना सफल हो गया ज्ञान का जो चरम फल है वह उन्हें प्राप्त हो गया और महाप्रभु जी ने कैसी कृपा की यदि तनिक भी श्री कृष्ण में हमारी प्रीति है तो हम आप सबको आशीर्वाद देते हैं संपूर्ण शास्त्रों का बोध बिना पढ़े ही आप सबको हो जाएगा शास्त्रों का बोध होना बहुत ऊंची बात है सामान्य बात नहीं है पर सर्वथा असामान्य बात यह है कि श्री कृष्ण के, के चरण कबलों में विशुद्ध प्रेम का प्राप्त हो जाना विद्या प्राप्त हुई उनकी कृपा से तो है ही है पर आवश्यक नहीं है कि सर्व शास्त्रों का निष्णात विद्वान भगवान का भक्त भग तो हो आवश्यक नहीं है पर समस्त विद्याओं के प्राप्त तो होने के बाद भी श्रीकृष्ण प्रेम मिल गया श्री कृष्ण की भक्ति मिल गई इससे बड़े सौभाग्य की ओर क्या बात होगी हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं आज हम कम देख पाए लीला हमारा मन तो वहाँ नहीं था मन तो लीला में ही था लेकिन कुछ आवश्यकता इस प्रकार की थी एक एकादशी को ऐसा कुछ विधान भगवान की ओर से बना है कि कुछ भगवत शरणागत जीव होते हैं उनको भी समय देना इतना व्यस्त कार्यक्रम चल रहा है चातुर्मा में कि हम अपने समय में थोड़ा भी दूसरा समय घुसा देते हैं तो फिर पूरा क्रम हमारा प्रभावित हो जाता है और करते तो कुछ है ही नहीं लेकिन फिर भी यथ जो भी है उसको खाना पूर्ति भी किए बिना मन को चैन नहीं मिलता इसलिए जो भी खाना पूर्ति है उसको भी करना जरूरी है अब अधिक समय न लेते हुए पांच दोहा रामचरितमानस के श्री हनुमान जी को निवेदित करते हैं और इसके बाद चर्चा करेंगे आगे की और अर्चन भी करेंगे आज तो कितने सौभाग्य की बात है कि सवा लाख से अधिक संख्या में भगवान सालिग्राम यहाँ शेष पर्यंक पर विराजमान हैं, शेष सिंहासन पर विराजमान हैं, और आप सब कितने भाग्यशाली हैं कि पुरुषोत्तम मास में भगवान के एक सहस्त्र नाम लेकर जो तुलसी अर्पित की जाती है वह तुलसी भगवान आपकी अंगीकार करते हैं और भगवान से प्रार्थना है कि वे हम सब पर ऐसा अनुग्रह करें कि कम से कम दो श्रावण हैं इस श्रावण श्रावण में कम से कम सवा करोड़ तुलसी तो चढ़ जाए भगवान को अर्पित हो जाए माने भगवान के सवा करोड़ नामों की आवृत्ति से तुलसी का अर्चन हो जाए ऐसे तो कुछ होना न, होना जाना नहीं अपने प्रयास से, अपने पुरुषार्थ से भगवान की कृपा से हो जाए तो यह अक्षय पूर्ण है अक्षय है कभी भी ये नष्ट होने वाला नहीं है ऐसा मानकर बड़ी श्रद्धा से करें। कल दोहा क्रमांक 105 सौ पांच तक हो चुका था उसके आगे बालकांड में पाठ होना है हरिहर भी धर्म री नी हरि हर भीनू धर्म disha लोचन नलिन विशाल नील कंठ लाव्य विधि विभुभा कल कला गुणधान जोग ज्ञान वैराग्य निधि कलप कलपरना जो मो पर प्रसन्न शो I'm not your fool. भगवन मोरे करहु नाथ बिनवम मुकर दोरे प्रभु कहो गोपाल पाती प्रमोद नाथ सुसुमुज करहु दली दोदा संजो सिद्धांत जदपि ज्योतिता नहीं अधिकारी अम जय राम जय जय राम, राम दासी मन क्रम वचन श्रीराम जय जन पावी राम जय राम जय राम अति सुरम जय राम जय जय राम रघुपति प्रथा हो करितायालम जय राम जय जय राम, राम, राम। प्रथम कुमारक I am a soldier. la करुणा यतन की जो अच रज राम प्रजा सहित रघुवंश मणि किम ग श्री राम जय राम जय जय राम श्रीराम जय मानस के कथा में श्री नाम वंदना का दिव्य प्रकरण चल रहा है अब ठाकुर जी से इतनी प्रार्थना और है की आपका जो पवित्र नाम है उसका आश्रय हम सबको प्राप्त हो जाए इतनी बढ़िया बढ़िया बात हम लोग कह सुन रहे हैं, पर हमारी सबकी नाम में रुचि उत्पन्न हो जाए नाम में प्रीति उत्पन्न हो जाए और सब कुछ त्याग कर केवल भजन में लग जाए ऐसी कृपा और भगवान अपनी ओर से कर दे तो हम सबका जीवन सफल हो जाएगा नौ दोहे में श्री राम नाम महिमा और श्री रामचरित मानस में यत्र तत्र जो नाम महिमा संबंधी वचन कथनो कथन के मध्य आए हैं उनका भी संक्षिप्त स्मरण हुआ श्री विनय पत्रिका में श्री नाम महिमा नाम वंदना श्री कविता बलि में नाम वंदना श्री दोहाली में नाम वंदना और अब आज मन में विचार है कि है तो बहुत विस्तृत लेकिन आज ही इसको संपन्न करें एक ग्रंथ और है गोस्वामी तुलसीदास जी का जिसका नाम है रामाज्ञा प्रश्नावली ये ज्योतिष में जैसे फलादेश किया जाता है ऐसी ज्योतिष का ग्रंथ है गोस्वामी तुलसीदास महाराज के एक अनुगत थे उनका नाम था पंडित श्री गंगाराम ज्योतिषी उन पर एक बड़ा भारी संकट आ गया ज्योतिषियों पर राजवैद्यों पर राजा की ओर से ही संकट आता है प्राय संकट आ गया अब राज दंड के भय से पंडित राज ज्योतिषी पंडित श्री गंगाराम जी गोस्वामी जी के निकट आए बड़े दुखी थे तो गोस्वामी जी ने कहा कि ठीक है कल तक तुम्हारी समस्या का समाधान हम कर देंगे तो कहते हैं कि उन्होंने एक रात्रि में ही रामाज्ञा प्रश्नावली नामक ग्रंथ की रचना की बोले इसके द्वारा तुम्हारे ज्योतिष के बृहत पारा और, और और जो फलादेश के ग्रंथ हैं वो तो सब ठीक हैं। लेकिन अब हमने जो लिखा है इसके अनुसार तुम शकुन विचार करो और फल कहो ये श्री रघुनाथ जी की आज्ञा जैसे व्यर्थ नहीं जाती है ऐसे ही ईश ईस रजासी सभी के जो आप कहोगे वो सत्य ही होगा और राज ज्योतिषी पंडित श्री गंगाराम जी के संकट की निवृत्ति हुई इसमें कुछ दोहे रामाज्ञा प्रश्नावली के दोहावली में हमने उनका स्मरण किया था राम नाम कलिका तरु सकल सुमंगल कंद सुमेरत करतल सिद्धि जग पग पग परमानंद रामाज्ञा प्रश्नावली का दोहा है अर्थ है श्री राम नाम कलयुग में कल्प के समान है संपूर्ण मंगलों का मूल है ऐसे पवित्र श्री राम नाम का स्मरण करने से लौकिक अलौकिक सब प्रकार की सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं और पद पद पर, पर परमानंद प्राप्त होता है परमाह्लाद परम सुख की प्राप्ति होती है नृसंग पुराण का एक वचन है उस वचन के अनुसार संपूर्ण दुखों की निवृत्ति का साधन भगवान नाम संकीर्तन नरसिंह पुराण में कहा गया इस बार उपपुराण है नरसिंह पुराण इस बार नरसिंह पुराण का भी हमने मूल पाठ किया था बीच में थे उसके पूर्व कहाँ थे वहां नरसिंह पुराण का पारायण भगवत कृपा से संपन्न हुआ बड़े सुंदर सुंदर श्लोक है भगवान की पूजा भी बड़ी अच्छी इतव समाख्यातम सर्व दुख निवारणम समस्त पुण्य फलदम कलऊ विष्णोह प्रकीर्तनम नृसिंग पुराण में लिखा है संपूर्ण दुखों के निवारण करने का और संपूर्ण पुण्य फल प्राप्त करने का इस कली में एकमात्र साधन है विष्णोह प्रकीर्तनम कीर्तनम नहीं प्रकीर्तनम भावपूर्वक भगवान के नामों का नाम रूप गुण लीला इसका कीर्तन भावपूर्वक करें एक दोहा है रामाजा प्रश्नावली का राम नाम रति राम नाम गति राम नाम विश्वास सुवृत शुभ कुशल तुलसी तुलसी दास श्री राम नाम में प्रेम हो राम नाम में रति हो और श्री राम नाम की ओर ही गति हो एकार्थी है, और एक राम नाम ही गति हो दूसरा कोई साधन नाम के अतिरिक्त अन्य साधन का आश्रय न हो और श्री राम नाम में ही विश्वास हो तो ऐसा जो भगवान के नाम को इस प्रकार से अनुभव करते हुए स्मरण करते हैं उनका कभी अशुभ नहीं होता उनका कभी अमंगल नहीं होता उनकी सदा सर्वदा कुशल रहती है कहते कोई उदाहरण दो हमारे जैसा अशुभ अभुक्त मूल में जन्म लेने वाला हमारे जैसा अमंगल कौन होगा सुमिरत शुभ मंगल कुशल तुलसी तुलसीदास तुलसीदास की ओर देख लो स्मरण किया कैसी महिमा है तुलसी तुलसी दास हो गया राम नाम कलि कामतरु राम भगतीसुर धेनु सगुन सुमंगल मूल जग गुरुपद पंकज रेणु कलियुग में राम नाम ही कल्पवृक्ष है राम नाम ही कामधेनु है और गुरुदेव के चरण कमलों की धूल ही संसार के सारे शुभ शकुनों का मूल है और कल्याणों का भी मूल है पुरुषार्थ स्वार्थ सकल परमार्थ परिणाम सुलभ सिद्ध सब सगुन सुभ सुमिरत सीताराम गो स्वामी जी कहते हैं सीताराम जी के स्मरण से स्वार्थ भी परमार्थ बन जाता है स्वार्थ तो स्वार्थ ही है लेकिन नामस्मरण की ऐसी महिमा है कि नामस्मरण से स्वार्थ भी परमार्थ बन जाता है और परमार्थ तो परमार्थ है ही सभी सिद्धियां सभी सगुन सुलभ हो जाते हैं सीताराम जी का स्मरण करने से यहाँ सुमिरत सीताराम यहाँ राम नाम अकेला न कह करके सुमिरत सीताराम यहाँ युगल नाम का स्मरण श्री तुलसीदास महाराज ने किया है सीताराम युगल नाम के स्मरण की भी एक छोटी सी बात हम कहना चाहते हैं हम ये नहीं कहते है की अकेला नाम मत लो ये हम बिल्कुल नहीं कह रहे हैं। राम राम भी जप सकते हो सिया सिया भी जप सकते हो कृष्ण कृष्ण भी जप सकते हो राधा राधा भी जप सकते हो हम निषेध नहीं कर रहे हैं पर हम बड़ी विनम्रता पूर्वक निवेदन कर रहे हैं कि अकेले राम जी का नाम श्री किशोरी जी जपती है आदि काव्य श्रीमद वाल्मीकि की रामायण में जब श्री हनुमान जी सुंदरकांड में लंका से राम जी के चरणों में आए हैं तो राम जी ने पूछा के श्री जानकी जी की अवस्था का वर्णन करो। तो हनुमान जी ने कहा कि वे तो अहरनिश आपके ही नाम का स्मरण करती रहती है और इसका संकेत गोस्वामी जी ने भी किया नाम पाहरू दिवस सिंह ज्ञान तुम्हार कपाट लोचन निज पद जंत्र के ही बार अब वहां से लौट के हां मुद्रिका लेकर के जब किशोर जी के पास जाते हैं तो श्री जानकी जी पूछते हैं हमारे वियोग में राम जी की स्थिति कैसी है? उनका वर्णन करें उनकी दिनचर्या कैसी है तो हनुमान जी कह रहे हैं सीते मधुराहरण प्रतिबुद्य माता जी रात्रि के समय भी स्मरण करने की विधि है रात्रि स्मरण जैसे प्रातः स्मरण है ऐसे ही रात्रि स्मरण में तो पहले तो राम जी रात्रि स्मरण भी करते थे और प्रातः स्मरण भी करते थे लेकिन अब रात्रि में शैन काल में भी तुम्हारा नाम जपते जपते सोते हैं और जब जगते हैं तो सीते मधुराम वाणी व्याहरण प्रतिबुद्धे सीते सीते ऐसा अत्यंत प्रेमाश्र पूरीत होकर भाव विह्वल होकर के आपके नाम का उच्चारण ध्यान में आई बात कि श्री किशोरी जी राम राम जपती हैं और श्री रघुनाथ जी सियासिया जपते हैं हम लोगों को क्या जपना चाहिए सीताराम सीताराम सीताराम सीता सीताराम सीताराम सीता सुंदर के लिए कहा प्रेमाश्र पूर्णो हरी प्रेमास्त्र पूर्ण दो अक्षरों का जप करते हैं राधा राधा राधा राधा राधा जपते जपते और उनके प्रेमास्टर बहने लग जाती हुए विजबल हो जाते हैं और श्री किशोरी जी के लिए भी लिखा है राधा सुधानी जी में कि बार बार श्याम श्याम माधव माधव रटते हुए वो व्याकुल हो जाती है तो ठाकुर जी राधा राधा जपते हैं और श्री किशोरी जी श्याम श्याम जपती हैं, श्याम श्याम रटत क्यारी आपू ही श्याम भई ऋषिकाचार्य होने का है तो हम लोगों को क्या जपना चाहिए राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम राधे... कीर्तन करें करें श्री राम जय राम जय जय राम ये भी युगल नाम संकीर्तन है क्योंकि श्री शब्द जो है वो भगवती श्री किशोरी जी का ही वाचक है और श्री राम और श्री जय और श्री राम श्री जय श्री जय और श्री राम माने श्री शब्द जो है ना वो प्रत्येक के आगे श्री है हम लोग महामंत्र कीर्तन करते हैं महामंत्र भी युगल नाम है युगल चाहे हरे कृष्ण से कहो चाहे हरे राम से कहो युगल नाम है Hari ram hari ram ram ram हरी शब्द सब से संबोधन में हरे तो बनता ही है हरा भी बनता है क्या हरती थी हरा जो हरण करने वाली है उसे कहेंगे हरा हरा माने श्याम सुंदर के चित्त वित्त का हरण करने वाली श्री रघुनाथ जी के चित्त वित्त का हरण करने वाली हरा श्री जानकी जी हरा श्री राधा रानी हुं? तो हरे राम मन सीता राम।, राम हरे राम हरे राम मन सीता राम सीताराम राम राम हरे हरे राम राम सीते सीते इसका अर्थ करोगे तो क्या करोगे सीताराम सीता राम राम राम सीते सीते है और हरे कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण कृष्ण कृष्ण राधे राधे है? तो हरा हरती हरा देवी प्रपन्ना हरे प्रसिद प्रसिद मातर जगतोखिल प्रसिद्ध विश्वेश्वरी पाही स्व स्वमीश्वरी देवी चराचरस्य वा हरे का अर्थ श्रीहरी नहीं है हरे ये भगवती का संबोधन है हरती थी, थी हरा तत् सम्बु हे हरे हरे ये भी युगल नाम है और हमारे यहाँ श्री निवार्क संप्रदाय की पवित्र परंपरा में वहां तो युगल नाम युगल महामंत्र क्या है राधे कृष्ण राधे कृष्ण कृष्ण कृष्ण राधे राधे राधे श्याम राधे श्याम श्याम श्याम राधे राधे, राधे राधे कृष्ण राधे कृष्ण कृष्ण कृष्ण राधे राधे राधे श्याम राधे, राधे राधे राधे ये बात इसलिए कह रहे हैं कि सब जगह युगल नाम संकीर्तन है यद्यपि श्री राधा नाम में कृष्ण नाम और कृष्ण नाम में राधा नाम श्री सीता जी के नाम में राम नाम और श्री राम नाम में श्री किशोरी जी का नाम ये सब गिरा अर्थ जल बीच सम कही तो भिन्न भिन्न इनमें कोई अंतर नहीं है लेकिन स्पष्ट जब दोनों के नाम का जप करते हैं तो विशेष सुख मिलता है विशेष आनंद मिलता है क्योंकि नाम का प्रभाव क्या है नामोच्चारण मात्र से नामार्थ की झटिती उपस्थिति होती है जैसे सीता कहती किशोरी जी के स्वरूप की स्मृति होने लग जाएगी राम कहते रघुनाथ जी के स्वरूप की स्मृति होने लग जाएगी राधा कहते ही राधा रानी के, के, के स्वरूप की स्मृति होने लग जाएगी कृष्ण कहते ही कृष्ण के स्वरूप की स्मृति होने लग जाएगी और वही संज्ञा कही जाती है जिसके उच्चारण मात्र से संज्ञार्थ की तत्काल उपस्थिति हो जाए वही उस शब्द का मुख्यार्थ माना जाता है यही बात है कि नहीं एक सधु कड़ी कथा और सुना देते हैं श्री सुदामा कुटी के बड़े पुजारी जी थे पूज्य श्री पुजारी रामचंद्रदास जी उनके दो नाम थे उनका नाम तो श्री रामचंद्रदास जी था पर ये नाम लोग नहीं जानते थे प्राय कुछ लोग कहते थे मोटे पुजारी बहुत से लोग कहते थे बड़े पुजारी तो या तो बड़े पुजारी जी या मोटे पुजारी जी के नाम से वो विख्यात थे बहुत अच्छे महापुरुष थे बड़े अच्छे संत थे हमारे ऊपर उनका बड़ा स्नेह था बड़ी कृपा थी कृपा हम इसलिए बोल रहे हैं कि सेवा का भाव ना होते हुए भी वो जबरदस्ती सेवा ले लेते थे तो ये कृपा है हमारा मन नहीं है पांव दबाने का हे बच्चा पंडित कुछ झूठा सच्चा बोल लेट जाते हे थोड़ा और जोर लगा विशाल शरीर पैर से जोर लगा मना पैर से तो नहीं लगाएंगे अच्छा चल हाथ से लगा तेरे तो कुछ ना कुछ सुना विरक्त संत से बचपन के साधु थे लेकिन उनको अपने विप्रक्व का बड़ा गौरव था वो कहते थे हे बच्चा ऐसा वैसा नहीं हूं पंडित नेमनारायण मिश्र हूँ ऐसा कभी बोलते थे आनंद में आके अपने पुराने घर का नाम नेमनारायण मिश्र हमारे पिता हमारे गुरु सब राजगुरु थे बड़े विद्वान थे ऐसा भी बोलते थे और माला कई उनके पास रहती थी हजारा माला तीन चार माला थी कम से कम और इतना जप किया था उन्होंने प्रत्येक माला के दाने ऐसे चमकते थे जब वह झोली से अलग करती आंखों में चकाचौ आ जाए ऐसे चमकते और सबका अलग अलग नाम रख रखा थे ब्रह्मास्त्र लाओ हमारा नारायणास्त्र लाओ श्री रामास्त्र लाव ऐसे मालाओं के नाम रख रखे रख थे, थे। त्रिकाल संध्या करते थे और तीन माला गायत्री का जब करते थे और बाकी मंत्र का जब करते थे और बारह हजार मंत्र का जब करते थे और पचास हजार युगल नाम का जब करते थे श्री सीताराम श्री सीताराम इसका पचास हजार जब करते थे रात्रि को दो बजे उठ जाते थे उस रात तक उनका सब समय इसी में चलता था तो उनके द्वारा सुनाई हुई एक कथा जब करते करते इतने बेहवल हमने उनको देखा भैया जी जब करते करते रोने लग जाते और कई बार बोलते जब करते करते पता नहीं कहाँ का वाक्य हमने तो उनके मुंह से सुना हम तो दुल्हा राम के दीवाने हैं और उन्हीं के आश्रय मस्खाने हैं ये वाक्य बीच बीच में कभी कभी बेहवल होके बोलते थे हम तो दुल्हा राम के दीवाने हैं और उन्ही के आश्रय मस्खाने हैं और चारों दुल्हा घोरा पर चढ़े हुए हैं ऐसी एक बड़ी सुंदर छवि उनके नेत्रों के सामने रहती थी मोर बना हुआ है सेहरा ऐसे चढ़ा हुआ है और दर्शन करते करते जब करते अच्छे महापुरुष उनकी सुनाई कथा सुना रहे हैं उनकी बात इसलिए बता दी कि जिसमें आपको थोड़ा गौरव बुद्धि उत्पन्न हो जाए कि किसी सामान्य संत की बात नहीं है हमने कहीं पढ़ी नहीं पर उनके मुख से सुनी बात बता रहे हैं। बोले एक बार श्री रघुनाथ जी बड़े उदास हो गए श्री किशोरी जी बड़ी उदास हो गई नित्य साकेत में तो श्री हनुमान जी महाराज को बड़ी चिंता हो गई कि ये नित्य साकेत है और तो यहाँ युगल सरकार इनके मुख पर पैसा उदासी कैसे छाप हनुमान जी ने कहा जय जय इस सेवक से कोई अपराध बन गया अवज्ञा बन गई सहसा आप इतने दुखित हो गए क्यों हो गए आपके मुखार बिंदु पर वेदना का भाव स्पष्ट झलक रहा है क्या कारण है सुश्री रघुनाथ जी के नेत्र भरा बोले धरती पर एक संत है उनका नाम तुलसीदास जी है उनकी हमको बड़ी चिंता है इसलिए हमारे और कि, किशोरी जी के नेत्रों में जल आ गया क्या चिंता है कहते इस समय वो बड़े दुर्बल हो रहे हैं शरीर में आधी व्याधि नहीं है रोग नहीं है पर तो वो दुर्बल हो रहे हैं क्षीण काय हो रहे हैं तो ध्यान में आई बात जैसे बालक दुर्बल होने लग जाए तो माता पिता को कितनी व्याकुलता होती है जब साधारण माता पिता को अरे स्वस्थ बालक को भी माता पिता कहते है अरे ये तो एकदम दुर्बल है और दुर्बल हो जाए तो स्वस्थ बालक भी माता को स्वस्थ नहीं लगता दुर्बल लगता है वात्सल्या के कारण और दुर्बल हो तो तो सामान्य माता पिता में अपने बालक की क्षीणता दुर्बलता को देखकर इतनी विकलता होती है तो जो वात्सल्य गुण के अगाध समुद्र हैं, तो उनको अपने भक्तों के कष्ट को देखकर कितनी विकलता होगी तो हनुमान जी बोले इतनी सी बात है अभी हम जाते हैं समाधान करते हैं आपकी कृपा से तो हनुमान जी आज्ञा लेकर गए श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम गोस्वामी राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम देखा ही तो हनुमान जी का स्वर है नेत्र खोला सामने हनुमान जी खड़े वाह बड़ी कृपा की राम नाम रसिया श्री हनुमान जी पधारे बड़ी कृपा प्रभु क्या आज्ञा है आप स्वस्थ तो हैं हाँ बिल्कुल ठीक है एकदम स्वस्थ हैं रघुनाथ जी की किशोरी जी की बड़ी कृपा है खूब राम राम हो रहा है अरे कृपा तो है सरकार को बड़ी चिंता हो रही है अब दुर्बल कैसे हो रहे हो तुलसीदास जी बोले कि दुर्बल हमको तो नहीं लगता हम दुर्बल अरे तुमको नहीं लगता पर दुर्बल हो रहे हो शरीर कमजोर हो रहा है क्या खाते पीते हो पूछा जाता ना क्या खाते पीते हो क्या करते हो सब बताया और क्या करते हो और क्या करेंगे अपने हाथ से कुछ ठाकुर जी की रसोई बना लेते हैं 24 घंटे में एक बार भोग लगा के पा लेते हैं और आहार निद्रा तो बहुत कम है ही है बाकी राम राम करते हैं और वो स्वस्थ हैं कोई परेशानी नहीं बोले बीमारी का पता चल गया क्या बोले अकेले राम राम करते हो इसलिए दुर्बल होते चले जा रहे हो पोषण तो माताजी करती हैं और तो सीताराम सीताराम जपा करो <coughs> बोले जो आ गया तो तुलसीदास सीताराम सीताराम जपने लगे बहुत मोटे हो गए पुजारी जी जो बोले इतने मोटे हो गए तुलसीदास बहुत तंदुरुस्त हो गए बोले उनका पेट बढ़ गया तोंद बढ़ गई और बड़े मोटे हो गए राम जी किशोरी जी उनकी स्वस्थता को देखकर बड़े प्रसन्न हुए हनुमान जी ने कहा बस बस ठीक देख लो है केवल राम राम करने से दुर्बल हो गए क्योंकि इसमें अग्नि तत्व है हेतु है प्रसानु भानु हिमकर को और यहाँ श्री किशोरी जी साक्षात वात्सल्य की परमावधि है उनकी कृपा से शरीर पुष्ट हो गया तो कहते थे पुजारी जी हमारा शरीर कमजोर था हे बच्चा अकेले राम राम जपता है क्या हे सीताराम सीताराम जपा का देख हमको देख मैं सीताराम सीताराम जपता हूँ तो कितना मोटा हूँ ऐसा बोलते बोलो भक्तवत्सल भगवान की युगल नाम का जप हाँ हाँ यहाँ युगल नाम के जप की बात तुलसीदास ने स्वीकार किए इसलिए मैंने इसकी चर्चा की इसका मतलब है कि ऐसा नहीं उनका प्रयोजन कि केवल राम राम मत जपो राम राम भी जपो अकेले सीता जी का नाम भी कोई जपना चाहे तो जप सकता है लेकिन पुरुषार्थ स्वार्थ स्वार परमारथ परिणाम सुलभ सिद्धि सब सगुन सुब सुमिरत सीताराम और एक बड़ा सुंदर दोहा है रामाजा प्रश्न का खेती बने जिन भी, भी तो भली, तो भली। अफल उपाय कदम कुसमय जानव बाम विधि राम नाम अवलंब बहुत सुंदर बात गोस्वामी जी कह रहे हैं कहते हैं कि देखो जब विधाता प्रतिकूल होता है माने बुरा समय आता है सीधी सी बात जब खराब समय आता है बुरा समय आता है तो बड़े श्रमपूर्वक खेती करने के बाद भी बड़े श्रमपूर्वक खेती करने के बाद भी और कृषक को लाभ नहीं मिलता सर उदास जी आप ठाकुर जी यहाँ गद्दी पर विराजमान कर गद्दी पर ये गद्दी है उस पर कोई वस्त्र छा करके तब ठाकुर जी ये गद्दी इतने सुंदर सरकार आ गए, राम जी आ गए किशोरी जी आ गयी और छोटे जी आ गए सब आ गए लिया भैया छोटे ठाकुर जी को लिया छोटे जी को ले आओ सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीतारा राजेश शम तो राधे सीताराम सीताराम सीताराम सीता राम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम जय जय श्री सीताराम स्व स्मरण <tflows> तो कर रहे थे कि जब समय प्रतिकूल होता है विधाता प्रतिकूल होता है तो पूरे श्रम करने के बाद भी कृषक को किसान को अपने श्रम का फल खेती से प्राप्त नहीं होता है पाला पड़ जाए कौ इली लग जाए को आग लग जाए पकी पकाई फसल में कुछ भी हो सकता है देवी आपदा बाढ़ आ जाए विधाता के प्रतिकूल होने पर खेती में भी लाभ नहीं होता विधाता प्रतिकूल होता है तो व्यापार में भी लाभ नहीं होता हाथ पैर पटकते ये नहीं तो ये सफल हो जाएगा ये नहीं तो ये सफल हो जाएगा पर समय अनुकूल नहीं है तो व्यवसाय में भी हानि पर हानि होती चली जाती है यहां तक गोस्वामी जी कह रहे हैं कि विधाता प्रतिकूल हो तो भीख तक नहीं मिलती है इसलिए लोग कहते हैं कि भीख भी भाग्य से मिलती है क्या भीख में भी भाग्य होता है भीख भी भाग्य से मिलती है अब बिचारे केसी घाट पर जमुना किनारे बैठने वाले उनको जो पैसा चलता नहीं है वो लोग देते हैं और कार में बैठ के भी लोग भीख मांगने जाते हैं बड़े बड़े संत महंत कार में बैठकर का भीख मांगने जाते हैं वो लाखों रुपए की भीख लेके करोड़ों रुपए की भीख लेके आते हैं तो भीख भी भाग्य से मिलती है लेकिन केवल और केवल राम नाम ऐसा है गोस्वामी जी कह रहे हैं कि विधाता प्रतिकूल से प्रतिकूल हो तो भी राम राम करने से लाभ ही होगा हानि हो नहीं सकती किसी भी अवस्था में प्रतिकूल समय भी अनुकूल हो जाएगा राम राम करने से और अनुकूल तो अनुकूल है, तो है ही अनुकूल तो अनुकूल है ही प्रतिकूल परिस्थिति भी राम राम करने से प्रतिकूल नहीं रह जाती अनुकूल हो जाता है। हो जाती है अच्छा एक बात बताओ कोई किसान खेती करे खेत में कुछ बोए तो खेती करने के लिए बीज तो जरूरी है कि नहीं बिना बीज के खेती हो सकती है क्या लेकिन राम नाम की महिमा से भक्तवर् श्री धन्ना जाट की बिना बीज की खेती होगी नाभाजी कहते हैं धन्य धना के भजन को कही गीत मानत जगत में कहूंगी बुझ मानत जगत में कहू भी ये नहीं होता बिना बीज के वृक्ष नहीं होता लेकिन ये सिद्धांत एकदम उलट गया बिना बीज के वृक्ष हो गया बिना कारण के कार्य हो गया बिना बीज की खेती हो गई धना की संत सेवा में स्वाभाविक रुचि थी द्वादश महाभागवतों में भक्त प्रवर श्री धना जाट जी आत्मसमर्पण भक्ति के आचार्य महाभागवत श्री बली जी के अवतार कहे जाते हैं किसके अवतार हैं बारह महाभागवत जगतगुरु गुरु श्री मदाज्य रामानंदाचार्य भगवान के बारह प्रधान शिष्य हुए स्वयंभूर नारद स्तंभ कुमार कपलो मनु प्रहलादो जन को भीष्मो बलिवैया से किर ये बारह शिष्य हुए ब्रह्मा जी के स्वरूप हैं श्री स्वामी अनंतानंदाचार्य जी नारद जी के स्वरूप हैं श्री स्वामी सुरसुरानंदाचार्य जी जिनकी कृपा से वैष्णव मताव भास्कर जैसा ग्रंथ प्रकट हुआ सुरसुरानंदाचार्य जी ने ही श्री रामानंदाचार्य जी से दस प्रश्न पूछे हैं और उनके उत्तर में एक ग्रंथ प्रकट हो गया वैष्णव मताव भास्कर जिसका आद्योपात भगवत कृपा से हम प्रवचन कर चुके बड़ा उत्तम ग्रंथ है सभी वैष्णवों के लिए उपयोगी है शंभू, भगवान शिव स्वामी श्री सुखानंदाचार्य जी के रूप से प्रकट हुए स्वयंभू नार्द शंभू कुमारा सनकाविक भगवान स्वामी श्री नरहरियानंद जी के रूप से प्रकट हुए जो गो स्वामी तुलसीदास जी के गुरु जी हैं इस सनकाविकों के अवतार है कपिल भगवान के स्वरूप में श्री योगानंदा जी योगानंदाचार्य जी कपिल भगवान ही योगानंदाचार्य जी के रूप से प्रकट हुए मनु जी महाराज महाभागवत श्री मनु जी संतप प्रवर श्री पीपा जी के रूप से प्रकट हुए श्री प्रहलाद जी महाराज महाभागवत और परम भागवत परम भागवतों में तो प्रथम है ऐसे श्री प्रहलाद जी महाराज वे संत कबीरदास जी के रूप में प्रकट हुए ये प्रहलाद जी कबीरदास जी के स्वरूप और, और भक्त तो गर्भ में आ गए पर प्र्लाद जी जब कबीर जी के रूप में आना चाहते थे तो सारी भूलोक में हाहाकार मच गया क्यों हाहाकार मच गया भगवान ने कहा कि हमारे भक्त प्रहलाद इस कोटि के निष्काम भक्त हैं कि किसी धरती की माता में इनको गर्भ में धारण करने की सामर्थ्य नहीं है अवतार तो लेना है कैसे अवतार हो तो तुलसी पुष्प से प्रकट हुए और अंत में तुलसी पुष्प ही रह गए अयोन्य जी हैं कविध्वाज किसी माता के गर्भ से उनका जन्म नहीं एक ब्राह्मण देवता जगत गुरु श्री मदाद्य रामानंदाचार्य भगवान की ठाकुर सेवा के लिए सुगंधित पुष्प और तुलसी दल लेकर आते थे एक बार वे ज्वर ग्रस्त हो गए उन्होंने अपनी पुत्री को कहा बेटी ये तुलसी पुष्प आचार्य चरणों के निकट ले जाओ उनकी ठाकुर सेवा में इनको प्रस्तुत करो कन्या ने तुलसी पुष्प दे दिया और स्वामी जी ने भगवान का निर्माल्य प्रसादी तुलसी पुष्प में कमल के पुष्प भी थे और बेला चमेली आदि के पुष्प भी थे और तुलसी दल भी था वो उस कन्या के आंचल में डाल दिया इसलिए कि वो गंगा जी में जाकर विसर्जित कर दे यही तो होता है कि नहीं निर्माल्य ले। वो लेकर कन्या चली तो उसको भार की प्रतीति हुई वजन हो गया अरे वजन कैसे हो गया देखा तो तपे हुए स्वर्ण के समान जिसकी अंग है ऐसा एक दिव्य बालक गोद में वो बेचारी घबरा गई, ये क्या चमत्कार है तो लहर तारा तालाब के निकट कमल पत्र पर कमल पुष्पों के मध्य ही उस बालक को विराजमान करके वो कन्या इसको किसी को बताया भी नहीं और सीधे वो अपने घर लौट के चली आई और भगवान की बनाई हुई व्यवस्था ऐसी थी नीमा नीरू जुलाहे वे कर रहे थे सवेरे सवेरे संतानहीन थे उन्होंने दिव्य बालक देखा अरे बोले तो परमात्मा ने हमको दिया है खुदा ने दिया है तो ले गए उठा करके उस बालक को और वही संत कबीरदासी हुए तो प्रहलाद जी ही कबीरदासी के रूप में प्रहलादो जनका श्री जनक जी महाराज संत ज्ञानेश्वर संत निवृत्तिनाथ और संत सोपान और परम साध्वी श्री मुक्ताबाई इनके पिता विठल पंत यही जगतगुरु गुरु श्री रामानंदाचार्य जी के शिष्य द्वादश शिष्यों में श्री स्वामी भावानंदाचार्य जी हुए इस जनक जी के अवतार है भीष्म पितामह भीष्म वो हरिभक्ति का प्रचार करने के लिए बांधवगढ़ के महाराज मध्य प्रदेश में ना बांधवगढ़ बांधवगढ़ के महाराज के राजकीय नापित के रूप में सेना नाई भक्त प्रवर्षी सेन जी महाराज के रूप में जन्मे बली महा भागवत श्री बली जी महाराज वे श्री धन्ना जाट के रूप में अवतृत हुए वैयासकी मान सुखदेव जी सुखदेव जी श्री स्वामी गालवानंदाचार्य जी के रूप से प्रकट हुए और अंत में ये ग्यारह हो गए अंत में महाभागवत कौन है यमराज धर्मराज यमराज वो कौन हुए बोले भक्ति प्रचार के लिए साक्षात धर्मराज यमराज ही महान संत श्री रैदास जी के रूप में प्रकट हुए ये गोस्वामी स्वामी तुलसीदास जी के बारह शिष्य हैं सभी जाति वर्ग में और भगवान की भक्ति को सुदृढ़ करने के लिए ही इन महाभागवतों ने निम्न कुलों में भी अवतार लिए विप्र कुलों में तो लिया ही क्षत्रिय कुल में भी लिया और अंत्यज कुल में भी अवतार ग्रहण किया और बड़ी बड़ा भारी भक्ति का प्रचार इन महाभागवतों के द्वारा हुआ तो बली जी के अवतार हैं धना जी स्वाभाविक संत सेवा में प्रवृत्ति है भगवत साक्षात्कार तो बाल्यकाल में ही आपको हो चुका था चरित्र आप सब सुन चुके हैं पहले ही अनेकों बार अब उनकी संत सेवा में बड़ी प्रवृत्ति थी क्योंकि श्री रामानंदाचार्य जी से दीक्षा लेने के बाद स्वामी जी की यही आज्ञा थी कि बच्चा साधु सेवा करो साधु सेवा से भगवत भक्ति पुष्ट होती है साधन पुष्ट होता है संतों की सेवा करो तो श्री धना जी को जो हाथ पड़ जाए वही साधुओं को दे देते खूब साधु सेवा करते और साधुओं की जमात की जमात आती रहती तो जमींदार थे उनके पिताजी कमजोर आदमी नहीं थे लेकिन जब लड़के को देखा कि तो दो ही हाथों से लुटा रहा है तो पिताजी को बड़ा खराब लगा उन्होंने कहा भाई देखो हम लोग किसान हैं बड़े किसान हैं लेकिन बड़े किसान है इसका मतलब ये थोड़ी कि सब घर भर उठा करके साधुओं को दे दो अरे कितनी मेहनत से खेती होती है कितना परिश्रम होता है कृषि में तब कुछ अन्न आता है और ये निठल्ले बाबाजियों को तू खिला देता है ये अच्छी बात नहीं एक बार पिता पुत्र में पिताजी ने इतना रोष व्यक्त किया बोले तो देखो हम संकोच के मारे कुछ नहीं बोलते रोज के रोज जमात आती तुम्हारी और उनके पंगत करो जीवने के लिए सब तैयार बैठे तो अब जमात आवे तो अपने ढंग से व्यवस्था करना यहां घर में मत घुसना साधुओं को कान खोल के सुन लो सावधान हो जाओ धनाजी कुछ बोलते नहीं थे पिताजी से चुप हो गए और सौभाग्य की बात पिताजी ने कहा जाओ खेत तैयार है बोने के लिए बुवाई के लिए खेत तैयार है तो बीज का गेहूं ले जाओ और खेत में बोके आओ धना जी जवान हो चुके थे जो आ गया पिताजी और बैलगाड़ी में बीज का गेहूं भर के और खेत पर बोने जा रहे बड़े किसान थे इसलिए बहुत बहुत खेती थी बोने जा रहे थे और बीच में ही रास्ते में उनको साधुओं की जमात मिल गई सीताराम राजे कीर्तन कर रहे थे धनाजी तो भूल गए सब साधुओं को देख कर के गाड़ी से कूदे साष्टांग प्रणाम किया अरे बोले आज का तो दिवस धन्य हो गया सबेरे सवेरे इतने संतों का दर्शन हो गया आप लोग कहाँ जा रहे हैं बोले हम लोग पुष्कर जी की यात्रा करने आए है राजस्थान में पुष्कर जी है न तो हम पुष्कर जी की ओर जा रहे है यहाँ धुवन गांव है इसमें एक बड़े श्रेष्ठ भक्त हैं, जिन्हें भगवत दर्शन बचपन में ही हो चुका है जगतगुरु गुरु श्री रामानंदाचार्य जी के शिष्य हैं। उनका नाम है श्री धन्ना भगत तो हम धन्ना भगत जी का दर्शन करने जा रहे हैं। वो महात्मा बोले धन्ना जी एकदम लज्जा में गड़ गए तिलक तो लगाए थे द्वादश तिलक लगाते थे किसान जैसी पगड़ी बांधे थे लज्जा में गड़ गए नीचा सिर कर लिया बोले महाराज इस दीन दीनहीन को ही लोग धन्ना भगत कहते हैं भगत भगत तो कुछ नहीं है पर ऐसी तिलक लगा लेते हैं तुलसी बांध लिया है तो लोग भगत जी कह देते हैं इस सेवक को ही लोग धन अरे वाह वाह बड़ी प्रसन्नता की बात है बताओ हम तो आपके दर्शन के लिए जा रहे थे और आप यही मिल गए तो चलो चलो घर चलते हैं वही चकाचक खीर मालपुआ छनेगा कारी रोटी धोरीदार वहीं बनेगी ठाकुर जी को भोग लगेगा और दो तीन दिन से ठीक से ठाकुर जी को न भोग लगा न संतों ने पाया अब धना जी को याद आई कि कल ही जमात गई है और पिताजी ने फैसला सुना दिया है कि अब साधु में तो तुम खुद व्यवस्था करना यहां लाना साधुओं को तो यहां से हम जैसे ही लेके जायेंगे तो पिताजी तो वो कल का गुस्सा तो उनका उतरा नहीं है और क्रुद्ध हो जाएंगे भक्तों का स्वभाव होता है बिगड़ी बनाने का और दुष्टों का स्वभाव होता, होता है बनी बनाई बिगाड़ने का दुष्टों का स्वभाव एकदम बिगड़ी बात को भक्त बना देते हैं संत कु के घर में संत आए और वो प्रसाद पा रहे थे उनकी गृहणी वो ज्यादा भाव रखती नहीं थी साधुओं में उसने अपने भाई के लिए तो हलवा पुरी बनाया और साधुओं के लिए बाजरे के रोट और झंडोला दाल और झन्नाटेदार मिर्चा की चटनी और कुछ नहीं तो कूबा जी ने क्या किया ने पानी खर्च कर दिया राजस्थान की बात है जिला झीथड़ा जीतड़ा की बात है तो महाराज वो पत्नी से कहा रहे पानी नहीं है बिना पानी के पंगत कैसे उसको पानी भरने भेज दिया और साधुओं से कहा देखो आपके कमंडल में तो जल है बहुत सुंदर गरम-गरम हलवा पूड़ी साग बना है अपने अपने सालग्राम जी को भोग लगाओ और पाओ तो साधुओं को तो जो साले के लिए बना था वो साधुओं को खिलाया और जो साधुओं के लिए बना था वही मोटे मोटे रोट और पतली सी दाल और मिर्चा की चटपटी चटनी उनको परोस दी वो बेचारा रोता जाए खाता जाए कि हमारे सामने हलवा पूड़ी उड़ रही है और हमारे भाग्य में यही है वो वहां से लौट के आई तो क्रोध में भर गई बोली जो खाए सो तो गाय खाए क्या कहा उसने जो खाए सो तो गाय खाए मैंने गाय को खाने का पाप लगे ओ साधु राम राम राम राम सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम हरे राम राम हम लोग गाय खाने वाले हैं तुम्हारी भक्तानी कैसा बोलती है हम बिल्कुल नहीं खाएंगे सब खाना बंद कर दिया कुछ भराया इसने तो जो कुछ करना था बिगाड़ा ना था सो बिगाड़ दिया अब साधु घर से भूखे चले जाए ये ठीक नहीं उन्होंने कहा महाराज आप लोग नाराज क्यों हो गए खान अरे क्या कह रही है तुम्हारी भक्त ने जो खाए सो गाये खाये कुबा बोले महाराज पढ़ी लिखी नहीं है गावड़े की है आपने गलत अर्थ लगा लिया वो कह रही है पहले साधु आते थे बढ़िया बढ़िया कवित दोहा पद सवैया गागा करके और तब प्रसाद पाते थे तो आप लोग ऐसे ही पाए चले जा रहे हैं भगवान का नाम गागा करके तब पाइए जो खाए सो तो गाए खाए गागा करके खाइए अरे भगत जी हम तो बिल्कुल भूल गए आपकी अरे आप इतने उच्च कोटि के भक्त हैं तो आपकी भग, अपनी घरवाली भक्ता क्यों नहीं हो गया वाह बहुत अच्छी बात अब तो बढ़िया बढ़िया दोहा चौपाई गागा करके साधु पाने लग गए वो तो जले पर नमक पड़ गया उसके साधु तो खा पी के चले गए उसने कहा मैं इस घर में बिल्कुल नहीं रहूंगी अभी चली जाऊंगी मेरा भाई आया है भाई के साथ चली जाऊंगी श्री कुबा ने कहा भगवती उत्तम मुहूर्त है शीघ्र पधारो आज तो बिगड़ी बात बना दी और कल फिर तू पता नहीं क्या उपद्रव करेगी हमारे माता पिता नाते रिश्तेदार तो ये संत ही हैं हम संतों से विमुख नहीं हो सकते संत सेवा से विमुख नहीं हो सकते चली गई पत्नी छोड़ के चलेगी और कुछ विधिवत विरक्त वेश ग्रहण किया विरक्त साधु हो गए और उनका घर ही स्थान बन गया खूब संत सेवा होने लगी और जब भयंकर अकाल का समय आया तो उनकी जो गृहणी भाग गई थी ना छोड़ के उसने किसी दूसरे पुरुष को स्वीकार कर लिया था उससे उसके कई संतान हुई अब अकाल में जहाँ हजारों लोगों को भोजन मिल रहा था वहाँ कुबा जी की पूर्वाश्रम की पत्नी भी अपने एकदम भूखे प्यासे खटे हाल पति को और भूखे प्यासे बिल लाते हुए बच्चों को लेके आई रोने लगी यहाँ तो ऐश्वर्य हो गया था कूबा जी का तो श्री कुबा जी ने कहा हंसते हुए देख भगवान एक तेरा पति है जिसको तूने स्वीकार किया है खुद भी भूखा मर रहा है तू भी भूखी मर रही है बच्चे भी भूखे मर रहे हैं और एक हमारा पति है ठाकुर श्री जान राय बोले जान राय हमारे ठाकुर जी को देखो कि के जो केवल मेरा ही नहीं असंख्यों जीवों का पालन पोषण कर रहे हैं मना नहीं है खाने के लिए लेकिन अब तुम यहाँ कोई अधिकार जताओ वो संभव नहीं है क्यों संतों का स्थान है यहाँ गृहस्थियों का कुछ लेना देना नहीं है बाहर झाड़ू बुहारू लगाते रहो भोजन करो अकाल ठीक हो जाए तो चले जाना यहाँ रहने की जगह नहीं बिगड़ी बात को संत बना देते हैं तो धनाजी ने भी बिगड़ी बात बना दी धनाजी ने ये नहीं कहा कि घर में झगड़ा हुआ और आप घर में क्यों जाएंगे? उन्होंने कहा महाराज जी देखो बात ऐसी है कि आप सब विरक्त संत हैं इस बालक को दर्शन देने आए थे बालक को तो दर्शन हो गया और वहां जाएंगे घर है भीड़ इकट्ठी हो जाएगी आपके स्नान ध्यान भजन साधन सब चीज में बाधा पड़ेगी और यही नदी का किनारा है और यही राशन पानी की व्यवस्था हो जाए और यही ठाकुर जी की सेवा हो जाए रसोई बन जाए और पंगत हो जाए तो कर, अरे महाराज ये तो सोने में सुगंध बहुत अच्छी बात एकांतवासा झगड़ा न जाता आज भी नदी है पहाड़ी नदी है वहीं उसी के किनारे और संतों की जमात पड़ गई सबने स्नान ध्यान किया और जो बीज का गेहूं था उसको बनिया की दुकान पे बेचे आए धना जी और वहां से घी बूरा आटा दाल चावल जो राशन का सामान है वो बीज का गेहूं बेच के ले आए और साधुओं ने प्रेम से बनाया और ठाकुर जी को भोग लगा दाल बाटी चूरमा की सुंदर रसोई बनी और सबको परोस कर धना जी ने जिमाया और बाद में संतों का चरणामृत शीत प्रसाद भी लिया और साधु तो सेठ ताराम कहके चले गए अब धना जी को याद आया अरे बीज का गेहूं तो बेच कर के साधु सेवा कर दी और अब खेत में क्या बोएंगे अब खाली बैलगाड़ी लेके पहुँचेंगे पिताजी के पास तो फिर क्लेश होगा तो अभी झगड़ा ना हो राम राम में बाधा न पड़े यही करना चाहिए तो श्री धनाजी महाराज खेत पर गए और जो खाली बोरा थे न उन खाली बोरों में नदी किनारे की बालू भर ली रेत भर ली और भर के ऐसे झूठे ही वो बालू सीताराम सीताराम सीताराम कह के पूरे खेत में बो दिया जैसे बोते ना किसान बोने का नाटक बीज तो है नहीं तो बोने का नाटक किया वो नाटक भी इसलिए किया कि और और दूर जिनके खेत हैं वो भी बीज बो रहे थे बुआई का समय चल रहा था तो अब वो तो पक्का है कि बीज होना नहीं बीज है ही नहीं तो खेत उगेगा नहीं पिताजी कहेंगे क्यों नहीं होगा तो कहेंगे महाराज अब आप जानो आपका क्या बीज है हम तो कुछ नहीं समझते तीन साल पुराना बीज हो जाता है वो उगता नहीं है हो सकता पुराना बीज आ गया हो तो कैसे भी समाधान हो जाएगा और कहेंगे कि आपको विश्वास न हो तो पूछ लो अमुक किसान अमुक किसान उसके सामने हमने बोया इसलिए थोथ लांगुल चलाए झूठ मूठ का हल चला दिया झूठ मूठ का बोने का नाटक कर दिया और निश्चिंत हो के आ गए कि खेत तो उगता तो रखाने जाना पड़ता पानी देने जाना पड़ता बहुत अच्छा हुआ फांस कट गई अब भजन करेंगे अब आए तो सवेरे से ही लोगों ने आना शुरू किया बोले धनाजी काशी जाकर तुम अपने गुरुजी से कोई तंत्र मंत्र के आए हो क्या क्यों कल बोया ना आपने खेत कल बोया और तो हमने भी कल ही बोया ऐसे थोड़े ही होता है दो तीन दिन के बाद अंकुर आता है आप लोग किसान मिश्रा जी बताओ कितने दिन में आता है चार दिन बाद चार पांच दिन बाद आता है कम से कम अंकुर और कल कल बोया तो आज इतनी इतनी फसल हो गई कि कैसे हो गया हमारे खेतों में कहीं नाम निशान नहीं अंकुर का आपकी इतनी बड़ी बड़ी खेती कैसे हो गई ये संभव ही नहीं तो धनाजी ने सोच लिया कि सब हंसी उड़ा रहे हैं हमारे अब गांव में हल्ला मच गया तो गांव के जो बड़े बूढ़े थे जिनकी सौ वर्ष के लगभग आयु हो गई थी वो भी छड़ी टेकते टेकते टेक टेक टेक गए चमत्कार देखने तो आए बोले महाराज मैं जीवन हो गया बीत गया सौ साल का हो रहा हूं जैसे एक एक सूत नाप करके बीज डाला हो ऐसा कैसे हो गया ऐसा तो बीज तो आड़ा टेढ़ा पड़ता है एक लाइन बीज की एकदम बढ़िया ऐसी खेती आज तक जीवन में ऐसी खेती नहीं देखी धनाजी के पिताजी भी आए धनाजी भी खेत पर आए पिताजी ने कहा यह तो समझकार बेटा धना सच्ची सच्ची बात बता धना जी ने रोते रोते कहा पिताजी हमने तो बोया ही नहीं था बोलिए बोया नहीं था तो हमने जो बीज का गेहूं दिया था उसका क्या किया बोले हमने उसको तो बनिया की दुकान पर बेच के राशन पानी खरीद के साधुओं को जिमा दिया तो बोए बोले धना जी कि हमने खेत में नहीं बोया हमने तो साधुओं के मुख में बोया था और पैदा खेत में हो गया अच्छा हमने साधुओं को खिला दिया और पैदा खेत में हो गया धना जी ने धना जी के पिताजी ने धना जी को हृदय से लगाया बोले बेटा अब हमारे ऊपर भी कृपा कर दो कि मैं राम राम करने लग जाऊ अब खुली छूट है तुम दिन रात साधुओं को अपने यहाँ बुलाओ और दिन रात उनकी सेवा करो एकमात्र पुत्र हो सारे घर के कर्ता धर्ता आज से तुम ही हो अब हम तुम्हारी साधु सेवा में कभी रोक लगाएंगे नहीं पिताजी भी भजन में लग गए विधाता प्रतिकूल हो तो पुरुषार्थ भी फलित नहीं होता खेती में किसान को कुछ नहीं मिलता व्यापारी को व्यापार में कुछ नहीं मिलता भिक्षुक को भीख तक भाग्य के प्रतिकूल होने पर नहीं मिलती पर भैया जो श्री राम नाम का आश्रय लेते हैं उनको तो मुनाफा ही मुनाफा होता है घाटा तो कभी होता ही विधाता प्रतिकूल हो तो उसको अनुकूल होना पड़ेगा झक मार के अनुकूल होना पड़ेगा विधाता को बस ईमानदारी से भगवान का शरणागत भक्त तो हो जाए नाम का आश्रय ले लेंगे नाम का आश्रय लेने से बिगड़ी बन जाएगी बिगड़ी जन्म अनेक की कल दोहाली में सुना ना बिगड़ी जन्म अनेक की अभी सुधरे आज को ही राम को नाम जप तुलसी तरी कु नाम जप सब कुछ मंगल में हो जाएगा एक बात ऐसी है एकादशी तिथि है हमारे मन में आ गई तो हम कह देते हैं दैत्यराज हिरण कशिपू के प्रहलाद जैसा बालक उत्पन्न हो गया इस कथा को हमने सुना तो था पर नरसिंह पुराण में वो स्पष्ट पढ़ने में आ गई नरसिंह पुराण में ये बात लिखी है कि सनकादिक भगवान ही उद्धार करने के लिए प्रहलाद जी के रूप में आना चाहते थे अब हिरण कश्यपू का बेटा बनना पड़ेगा न बाप शुद्ध न मैया शुद्ध कैसे सनकादिक भगवान आवे एक अंश से प्रहलाद जी के रूप में सब श्री नारद जी ने लीला की क्या लीला की हिरण कशु को तपस्या करने गया और तोता बन करके वो कह रहा था ब्रह्मणे नमः ब्रह्मणे नमः और तोता बन के नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण गोविंद गोविंद मुकुंद मुकुंद कृष्ण कृष्ण राम राम राम राम अरे बड़ा दुष्ट है हमारे शत्रु का नाम ले रहा है विष्णु विष्णु विष्णु विष्णु तोता बोले निशुल पुराण में लिखा है तो उस गर्जना के तोता अंतरधान फिर तपस्या में लगे बोले जगह ठीक नहीं है जगह बदली वही वही यही बात तो सोचा आज का मुहूर्त अच्छा नहीं लौट के घर आ गया तो पत्नी ने कहा कि तुम तो तपस्या करने गए थे कयाधु ने कहा और क्या कारण है कि तुम आज लौट के आ गए आज इतने जल्दी तपस्या होगी वरदान मिल गया अरे बोले देवी कुछ मत पूछो एक दुष्ट तोता पीछे पड़ गया बार बार हमारे शत्रु का नाम ले रहा था क्या कह रहा था वो कहता था नारायण नारायण गोविंद गोविंद मुकुंद मुकुंद कयाधु भक्ता थी उसने मन में विचार किया इसके मुंह से कभी धोखे से नाम नहीं निकलता आज निकल तो रहा है तो फिर खुद-खुद के बार बार पूछे अरे मैं भूल गई क्या कह रहा था तो नारायण नारायण नारायण नारायण ना तो अनजाने में नाम संकीर्तन हो गया और उसी रात्रि को श्री प्रहलाद जी गर्भ में आए आप हमारे कहने का आशय समझे मैंने संतानोत्पत्ति की क्रिया के आरंभ में भी हिरण कशपू जैसे दुष्ट सिरमौर से भगवान के नाम की अनजाने में स्मृति हो गई तो एक संत का अवतरण हो गया तो कौन सी ऐसी क्रिया जीवन की है जो नाम से शून्य होकर हर समय नाम खाते पीते सोते जगते उठते बैठते मलमूत्र त्याग के काल में वैखरी वाणी से जिहवा से नाम नलो भले ही नहीं लेना चाहिए लेकिन मानसिक नाम जब उस अवस्था में भी किया जा सकता है मन हर समय पवित्र है नाम से ही पवित्र होगा मन क्यों इसलिए मान लो मलमूत्र त्याग के काल में ही मृत्यु आ गई तो भगवान की विस्मृति नहीं होना चाहिए हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षण निरंतर भगवान बनी तो बनी है ही है बिगड़ी भी बन जाएगी ये गो स्वामी जीने कहना चाहते हैं गोरे राव जी के परम पूज्य महंत श्री वैष्णोदास जी महाराज उनका शरीर वैश्य कुल का था संभवतः अग्रवाल परिवार का ही जन्म था उनका तो उनके प्रवचन में हमने मुख से सुना बोले राम जी ने ऐसी कृपा की कि हम तो बणिक कुल में जन्म हुआ तो व्यापार तो हमारे खून में है लेकिन ऐसी कृपा बोले राम जी ने की कि हमने जो धंधा किया उसमें घाटा हुआ गल्ले का काम किया बहुत भारी घाटा हो गया गल्ला रखा था और सोचते थे महंगा हो जाएगा बेचेंगे वो कुछ नहीं मिला उसमें कर्ज में आ गए फिर बोले गुड़ का काम किया उसमें घाटा लग गया गुड़ के काम में तेल का काम किया उसमें घाटा लगा घी का काम किया उसमें घाटा लगा अंत में किसी हमारे सगे संबंधी ने कहा कपड़े का काम अच्छा है कपड़े का कर लो वो कपड़े के काम में घाटा लगा जैसे तैसे उबरने की कोशिश करें और फिर घाटा बोले बस वैराग्य विवाह नहीं हुआ था ये सौभाग्य की बात है वैराग्य हो गया अरे बोले जो काम करते घाटी घाटा घर में सब कहने लगे अरे पता नहीं कितना भाग्यहीन है जो काम करता आगे ही लगाता है कुछ नहीं मिलता तो बोले बस हर यहाँ साधु में आ गए संतों की शरण में आ गए और बोले गुरुजी ने नाम सुना दिया अब राम राम करने लगे बोले देखो न तो खेती करते हैं न गले का काम करते है न बजाजी का काम करते हैं ना सराफे का काम करते हैं कोई धंधा व्यापार एक फूटी कौड़ी का नहीं करते हैं, लेकिन धन्य है जब से राम नाम लेना शुरू किया है तब से दिन दूना रात चौगना मुनाफा हो रहा है हम आपको सत्य कह रहे हैं हमने उनका दर्शन किया है उन्होंने अपने काल में जैसी गोरे लाऊ जी में संत सेवा की ऐसा इतिहास में सुनना कठिन है न भूत हो न भविष्य ऐसी की महाराज दिन में तीन भंडारे होते थे बालभोग का भंडारा अलग भगत का राजभोग का अलग ब्यारू का अलग और दस से पचास साधु उनके साथ रहते थे हम तो एकादशी परिक्रमा करते हुए पता चल जाता कि महाराज जी हैं तो हम जरूर उनके पास जाते थे पूज्य श्री मथुरा जी भक्तमाली जी के यहाँ इस लोभ ऐसी कि वहां पंचामृत एक कुल्लह देते थे वो और एक दोना फल देते थे तो चलते चलते भूख लग जाती एकादशी तो रहती तो वहां इस लोभ से जाते और पूज श्री वैष्णवदाजी महाराज के पास जाते तो वो जानते थे महाराज जी के पास रहता है ये बालक तो वो मुट्ठा भर के ड्राई फ्रूट्स जिसको आजकल कहते हैं सूखा मेवा एक मुठ्ठा भर के सूखा मेवा देते थे आराम से चावते हुए गोरे दारू से चबाते चबाते रमण रीति तक आ जाते बोलो भक्तवत्सल भगवान की ऐसी साधु सेवा की तो भैया संसार में जिन्हें आप मुनाफे का काम कहते हैं वे भी घाटे का काम सौदा है क्योंकि जिम प्रति लाभ लोभ अधिकारी मुनाफा होगा तो लोभ बढ़ेगा तो लोभ बढ़ना ये घाटा है और संतोष बढ़ना ये मुनाफा है पर भजन करोगे तो आपके जीवन में परम संतोष आ जाएगा आपको जो कुछ भगवान ने कृपा करके दिया है उसी में आप प्रसन्न रहेंगे यही बात गो जी कह रहे हैं खेती भीख भली अफल पाय कदमय जानव बाम विधि राम नाम अवलमो राम नाम का सहारा ले लो तो कुछ समय भी सुसमय के रूप में परिणत हो जाएगा कुंडली में ज्योतिषी लोग विचार करते हैं किसी किसी के जन्मांग का तो कहते हैं अरे भैया इसमें तो नवग्रहों में सात ग्रह इसके बहुत गलत जगह बैठे हैं, और कुछ लोग कहते हैं कि अरे पांच ग्रह जो है पंचग्रही योग है और बड़ा विपरीत योग है ये तो हमेशा दुख ही पाएगा ये जातक ये गलत भाव में बैठे हैं ये पांच ग्रह ये गलत स्थान में बैठे हैं सात ग्रह अथवा अशुभ ग्रह की दृष्टि इन पर है तो ये जातक के लिए शुभ नहीं है तो तुलसीदास रामाज्ञा प्रश्न के इस दोहे में कह रहे हैं कि भैया किसी को जोत सी ने घबरा दिया हो कि तुम्हारे पांच ग्रह खराब है और तुम्हारे सात ग्रह खराब हैं अरे पांच सात की छोड़ो नौ के नौ ग्रह खराब हो तो भी तुम राम राम करो तो नव ग्रहों की सामर्थ्य नहीं तुम्हारा अनिष्ट करने तुम्हारा शुभ ही होगा ज्योतिष शास्त्र को नहीं नकार रहे हैं राम नाम की अचिंत्य महामहिमा का निरूपण कर रहे हैं सात पांच ग्रह एक थल एक ही घर में पांच ग्रह और एक ही घर में सात ग्रह इकट्ठे हो गए सात पांच ग्रह एक थल चल ही पा गतिधाम उल्टी गति से चल ही हो तो राज विराज ऐसा व्यक्ति जिसके एक ही घर में पांच या सात ग्रह आ गए हों और वो विपरीत भाव में हो विपरीत अवस्था में हो प्रतिकूल गति वाले ग्रह हो तो राजा भी होगा तो रोड पे आ जाएगा राजा भी होगा तो भिखारी बन जाएगा राजा है पर ये विपरीत समय आने पर वो अवश्य फल देंगे कहते लेकिन हम उपाय बताते हैं कि पांच सात नहीं नौ के नौ उल्टे पलटे हो जाएं तो भी यदि आप राम नाम का जप करते हैं तो आपका कुछ भी अनिष्ट नहीं हो सकता एक भैया जी एक घटना सुनाते हैं एक व्यक्ति थे वो भगवान के भक्त तो थे वस्तुता भक्त थे लेकिन ऐसा ही कोई विपरीत ग्रह नक्षत्र का योग था जिसमें बहुत त्रस्त थे परिवार से भी भगाए गए थे निकाले गए थे और एकदम बड़ी मने अत्यंत दुखद स्थिति में थे तो तीर्थराज प्रयाग के कुंभ में गए तो मन में आया कि भाग्यहीन तो है ही हैं, खाने के लाले पड़ रहे हैं यहाँ कम से कम कल्प बात करेंगे आज 24 घंटे में जहां कहीं क्षेत्र में मिल जाएगा एक बार भोजन करेंगे और अपने राम राम करेंगे प्रयाग में आ गए भी महानुभाव ऐसे ही कोई प्रकांड ज्योतिष के विद्वान मिल गए उनको उन्होंने देखा तो उनको लगा कि ये ग्राहक ग्रस्त है ये व्यक्ति ये ग्रह की विपरीत दशा से युक्त है इसका चेहरा बता रहा है कि बहुत परेशान है भैया क्या बात है उसने अपनी करुण कथा सुनाई बोले अच्छा तो तुम अपने जन्म का समय बताओ जन्म का समय बता दिया तो तत्काल उन महान महानुभाव ने जन्मांग बना दिया कुंडली बनाई और कुंडली बनाई बोले तुम्हारी स्थिति तो जन्मांग की ऐसी है कि राहु केतु शनि मंगल शुक्र ये सब के सब इस प्रकार की स्थिति बना रहे हैं कि तुम्हारी आयु इतना प्रबल मारक योग है क्या कहते हैं उसको मारक योग को कहते हैं मारकेश इतना प्रबल मारकेश है कि हमारे ज्योतिष की गणना के अनुसार तुम्हारी आयु अब एक महीने से ज्यादा नहीं बड़ा कष्ट पाकर तुम्हारा शरीर पूरा होगा तुम्हारे जीवन समाप्त है समझ लो उसने कहा चलो अच्छी बात है आपने बढ़िया बात बता दी हमें कोई घबराहट नहीं है अच्छी जगह आ गए तीर्थराज प्रयाग है गंगा जमुना का संगम है हजारों साधु हैं कुंभ का समय है तो अब हम कुछ न कुछ करेंगे क्या करोगे अरे बच्चा किसी ग्रह के मंत्र के जप में अवह सामर्थ्य नहीं है कि तू बच सके क्योंकि इतनी विपरीत स्थिति है प्रबल मार के है तेरा ठीक है वो भक्त था भक्त उसने कहा भैया ये सारा ब्रह्मांड भगवान का बनाया है तो ग्रह गोचर नक्षत्र ये सब भी तो भगवान के बनाए हुए राम जी जो करेंगे तो ठीक ही होगा मौन हो गया और उसने राम राम जपना शुरू कर दिया आश्चर्य की बात है उसके सिर में भी दर्द नहीं हुआ और तो महीना भर पूरा हो गया मार्केस का समय निकल गया उसके सिर में भी दर्द नहीं हुआ महीना तो पूरा हो गया तो उसने सोचा कि चलें ज्योति जी का फिर से दर्शन कराऊ फिर गया दर्शन करने उनको बड़ा आश्चर्य बोले तुम जीवित कैसे हो कैसे हैं देख लो आपके सामने कैसे जीवित बोले देख लो आपके सामने महाराज कोई रोग हाली बीमारी कोई तकलीफ अरे बोले महाराज तकलीफ पहले थी बहुत बहुत कुछ तकलीफ थी अब तो बिल्कुल कोई तकलीफ नहीं क्या करते हो क्या पूजा पाठ जब किया और कुछ नहीं मौन होकर एक महीना तक आपने समय बताया था आहार से राम नाम का जब किया और कुछ नहीं किया केवल राम नाम का जब किया तो ज्योतिषी जी को बड़ा आश्चर्य केवल राम राम करने से इतना प्रबल योग बदल गया आश्चर्य की बात है तो उन ज्योतिषी जी के जो गुरुदेव थे वो भगवत प्राप्त सिद्ध पुरुष थे वो भी कुंभ में पधारे थे उनके पास जाकर ज्योतिषी जी ने कहा कि गुरुजी, हम अब सब अपने ज्योतिष के पोथी पत्रा पत्थर बांध के त्रिवेणी संगम में समाधि देना चाहते हैं। क्यों तुम्हारी तो रोजी रोटी ज्योतिष है ऐसा क्यों करना चाहते हो बोले महाराज आज तक मेरे द्वारा की गई घोषणा असत्य नहीं हुई लेकिन ऐसा जातक जिसकी इतनी विपरीत ग्रह दशा और उसके सिर में भी दर्द नहीं हुआ आश्चर्य की बात है वो जिंदा है प्रसन्न है पहले से ज्यादा स्वस्थ है क्या बात है? तो गुरु गुरुजी ध्यानस्थ हो गए और ध्यानस्थ होने के थोड़ी देर बाद गुरुजी ने नेत्र खोले बोले पंडित जी ये महा महा महिमा मैं राम नाम की महिमा है कैसे बोले जब इसने भजन करना शुरू किया तो जो ग्रह गोचर की स्थिति है उसमें विवाद छिड़ गया बोले भैया तुम्हारा पहले समय तुम जाओ पहले उसको कुछ सताओ सबसे पहले मंगल को कहा कि तुम सताओ मंगल बोले हम नहीं जाएंगे चाहे भले बकरी हो विपरीत हो मारकेस हो हम नहीं जाएंगे क्यों बोले राम जी हमारे जीजाजी लगते हैं हाँ राम जी हमारे जीजाजी लगते हैं क्योंकि श्री जानकी जी भूमि पुत्री हैं और मैं भूमि पुत्र हूँ किशोरी जी का भाई हूँ इस नाते से वो मेरे जीजाजी लगते हैं और हमारे जीजा का नाम दिनरात जपता है ऐसे अपने जीजाजी के परम शरणागत भक्त का हम कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हम बिगाड़ेंगे नहीं हम बनाएंगे जरूर उसका काम बिगाड़ेंगे नहीं पीछे हो गए मंगल मना कर दिया बोले तो देखो चलो इन्होंने तो रिश्तेदारी निकाल ली शनि ग्रह से कहा कि आप तो बड़े कठोर शासक हैं सबको जब दंड देते हैं तो किसी को नहीं देखते महात्मा दुरात्मा किसी को नहीं देखते सबको एक लाठी से हाँकते हैं शनिग्रह बड़े बलवान हैं वैसे लोगों में भक्ति भले ही न हो पर शनिवार हो गए और पीपल दिखाई पड़े तो अपने आप सिर झुक जाते वैसे हमेशा ही झुकना चाहिए पीपल को देख के सिर लेकिन शनिवार को पीपल देख के सिर जरूर झुकता है शनि से सब घबड़ाते हैं परेशान रहते हैं शनिगृह से कहा कि तुम जाओ तुम्हारा मार्ग केस है शनि ने कहा कि ये तो संभव ही नहीं है क्यों क्योंकि मैं महायोगी भगवत भक्त हूं निरंतर भगवत नाम का जप करने वाला हूं और मैं सूर्य पुत्र हूं और हमारे राम जी सूर्यवंश में प्रकट हुए हैं और उनका ये भक्त है राम नाम का जप करता है मैं बिल्कुल इसका अनिष्ट नहीं कर सकता मैं तो शुभ ही फल दूंगा मैं इसको बचाऊंगा मारूंगा नहीं इसको शनि ने मना कर दिया राहु केतु भी खराब स्थिति में थे भैया तुम तो दैत्य हो तुम तो अपना फल दे दो इसको विधाता ने कहा तुम तो अपना फल जो विपरीत फल तो राहु केतु बोले कि हमको न फल देना न फूल देना क्यों बोले भगवान के चक्र का प्रताप हमें मालूम है अमृत पी लिया था दो टुकड़े हो गए धर केतु हो गया सर राहू हो गया और अब उनके अनन्य नाम जापक भक्त को हम सताएंगे तो पता नहीं हमारे कितने टुकड़े हो जाएंगे इसलिए भैया दो टुकड़े में ही हम परेशान हैं हमको ज्यादा टुकड़े अपने नहीं करवाने उन्होंने मना कर दिया शुक्राचार्य जी से कहा कि भाई आप दैत्य गुरु हो आप तो कुछ करो कम से कम शुक्राचार्य जी बोले कि हम दैत्य गुरु अवश्य हैं पर नाम की महिमा से अपरिचित तो हो ऐसा नहीं देखो शुक्राचार्य जी का वचन बड़ा अद्भुत है भगवान बामन ने कहा कि तुम पूर्णाहुति कर दो क्योंकि हमने बीच में ही आकर विक्षेप कर दिया तुम्हारे जजमान को बंधन में डाल दिया तो अब कम से कम कर्म कांड तो पूरा कर दो विधि पूरी कर दो पूर्णाहति कर दो यज्ञ की उसमें शुक्राचार्य जी ने क्या कहा बहुत प्यारा श्लोक है मंत्र तस्तंत्र तस्िद्रम देश काला वस्तुता सर्व करो निद्रम नाम संकीर्तनम पव मंत्र का दोष तंत्र माने विधि का दोष देश का दोष काल का दोष समस्त प्रकार के दोषों की निवृत्ति हरिनाम संकीर्तन से हो जाती है जब आपके नाम की ऐसी महिमा है कि नाम के कीर्तन से संपूर्ण दोषों की निवृत्ति हो जाती है फिर यज्ञेश्वर यज्ञ नारायण स्वयं यज्ञ में पधारे फिर यज्ञ अपूर्ण रहा यज्ञ तो परिपूर्ण हो गया आपके पदार्पण से ही तथा त्याजान करो मिते, फिर भी आपने आज्ञा दिया है तो हम पूर्णावती कर देते शुक्राचार्य जी ने पूर्णहुति कर दी शुक्र ने भी मना कर दिया क्या हम भक्त की महिमा जानते हैं भगवान नाम की महिमा जानते हैं और बाकी तो सब ठीक ही थे पांच ग्रह विशेष प्रकूल थे और बृहस्पति तो बिचारे सौम्य है बुध भी सौम्य है अनुकूल ही है चंद्रमा तो परम सौम्य है ही है तो सब बात बन गई बिगड़ी बात बन गई श्री हित हरिवंश महाप्रभु जी की स्फुटवाणी में ताते भैया कृष्ण नाम धन संच ये पद है उनका और उसमें उन्होंने लिखा है काकरी है नवग्रह रंक ये कंगले तुम्हारा क्या बिगाड़ेंगे यदि श्री कृष्ण तुम्हारे अनुकूल हैं, तो नवो ग्रह तुम्हारे प्रतिकूल होकर तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते और यदि श्री कृष्ण तुम्हारे अनुकूल नहीं हैं और नवो ग्रह तुम्हारे अनुकूल हैं, तो भी यह अनुकूल होकर तुम्हारा क्या बना देंगे अधिक से अधिक तुम्हें लौकिक कोई पद प्रतिष्ठा लाभ दे देंगे उसे तुम्हारे कल्याण का क्या लेना देना तो ये नहीं कहते कि ग्रह आदि की दशा ग्रह नक्षत्र आदि को नहीं मानना मानो पर भैया सबका अंतिम उपाय भगवत शरणागति है सबका अचूक अस्त्र सबका समाधान श्री राम नाम का जप है इसलिए सात पांच ग्रह एक थल चल ही बाम गति धाम राज विराज समहगत शुभ हित सुम रहू राम एक दोहा तो दोहावली का हम कह चुके हैं आ, ये भी रामाजिया का है चित्रकूट सब दिन बसत प्रभु सी लखन समेत राम नाम जप जाप कही तुलसी अभी मत दे पै नहाए खल खल खाए जप राम नाम शटमास सकल सुमंगल सिद्धि सब कर तल तुलसीदास बड़ा सुंदर दोहा है इसमें गोस्वामी जी ने साधना का निर्देश किया है चित्रकूट धाम में निवास करें और क्या करें पय नहाय पय पै माने पयस्वनी में स्नान करें। इस समय पयशनी की धारा विलुप्त तो हो गई है। तो पहले बारह मास पुनी की धारा चलती थी अब पयस्वनी विलुप्त तो हो गई है लेकिन पयस्वनी का क्षेत्र है वहां जो भी बोरिंग होती है उसमें पैसुनी का ही जल आता है पता कि नहीं आप कुआ खोदो तो पैसुनी की धारा क्यों भीतर तो हि है पैसुनी पैसुनी का जल जल में स्नान करें, फल खा करके मौन होकर के छह महीने तक राम नाम का जब चित्रकूट धाम में करे तो गोस्वामी जी की घोषणा है सकल सुमंगल सिद्धि सब करतल तुलसीदास संपूर्ण सुमंगल संपूर्ण सिद्धियाँ तुम्हारी हथेली पर आ जाएंगी पर भैया इन सिद्धियों के फेर में नहीं पड़ना केवल एक ही भाव से चित्रकूट में रहकर कर छह महीने तक मौन रहकर राम नाम का जप करना कि इन्हीं नेत्रों ऐसी श्री सीताराम जी के मंगल में दर्शन हो भगवान के चरणों में प्रेम प्राप्त हो इससे बड़ी सिद्धि और क्या होगी इससे बड़ी वृद्धि और क्या होगी दोहावली में पै आहार भी आया है दूध आहार करके। श्री सीता राम जी महाराज एक, एक सिंहासन इधर लिया न थोड़ा सा और उधर उठा करके इधर लिया इस तरफ ठाकुर जी के दायी तरफ बड़ी नहीं, नहीं नहीं ये याद हाँ हाँ भैया आज हम सबका परम सौभाग्य है अपने समर्थ सिद्ध सदगुरु जी की जो अपार कृपा आपने प्राप्त की है गुरु कृपा प्राप्त की है ऐसी ब्रह्म पूजिया महामंडलेश्वर माता श्री कनकेश्वरी जी कृपा करके पधारी हैं, हम उनका वंदन करते हैं और सौभाग्य मानते हैं के श्री राम कथा और उसकी अद्भुत जो व्याख्याता हैं गायिका हैं श्री कनकेश्वरी जी माता जी कृपा करके यहाँ पधारी हैं हम सब बड़े भाग्यशाली हैं तो दो प्रकार का पाठ है दोहावली में पय आहार भी आया है और रामाजा प्रश्नावली में पय अनहाय स्नान इसका मतलब है पय में स्नान और पयस्वनी के जल का पान एक भाव और एक भाव मंदाकनी में नित्य स्नान और पय आहार दूध को पान करना ये भी दोनों प्रकार के भाव हैं तो दोनों प्रकार का भाव समझना चाहिए पय आहार दूध का आहार करते हुए और पय नहाय पयश्वरी में स्नान करते हुए चित्रकूट में मंदाकनी तो है ही है पयश्वरी गंगा भी है इस समय विलुप्त तो हो गई है बरसात में केवल जल आता है और पहले बारह मास पैसनी में जल रहता था तो सकल सुमंगल सिद्धि सब करतल तुलसीदास एक दोहे में रामाज्ञा प्रश्न में गोस्वामी जी कह रहे हैं राम राम कह राम सिया राम तरन भैरा राव रह सीता राम अव नाहीन आन कहते देख लो चक्रवर्ती महाराज दशरथ मृत्यु के क्षण में छह बार श्री राम नाम का उच्चारण करके और उन्होंने भगवान की नित्य सन्निधि प्राप्त की राम राम कही राम कही राम राम कही राम, राम, राम परिहर विरह राव गयो सुरधाम राम राम सी राम राम सीता राम सीताराम कह कहकर के रामजी की शरण हो गए श्री दशरथ जी महाराज और अपने देह का त्याग कर दिया तो भैया तुम भी अनन्य भाव से श्री सीताराम नाम का आश्रय लेकर के निरंतर युगल नाम का स्मरण करो क्योंकि नाहन आन उपाऊ जीव के कल्याण का दूसरा कोई श्रेष्ठतम और सरलतम साधन नहीं है वाल्मीकि रामायण में दशरथ जी के देह त्याग के समय एक विशेषण आया झाजी प्राणान जह प्राण त्याग दिए किसने उदार दर्शन क्या उदार दर्शन दस जी के लिए तो उदार दर्शन का टीकाकरण बड़ा सुंदर अर्थ किया है उदार कौन है बोले इस अनंत ब्रह्मांडों में उदार शब्द केवल रघुनाथ जी के लिए ही सार्थक है ऐसो को उदार जगमा ही बिनु सेवा जो द्रवे दीन पर राम सरिष को उनाई तो उदार दर्शन उदार श्री रघुनाथ जी का दर्शन करते हुए उनका नाम लेते हुए उन्होंने प्राण त्यागे ये भाव रामायण सोरोवणि टीका कार में दिया क्यों तुमने इसलिए यह भाव दिया कि श्री राम जी भक्तवांछा कल्प तरु एक कल्पतरु नहीं आरा कल्प वृक्षाणाम विरा सकला पद अभिराम त्रिलोका श्रीमान सनप्रभु प्रभु राम जी कल्प नहीं ये तो बहुत हल्की बात हो जाएगी कल्प वृक्षाणाम रामजी तो कल्प वृक्षों के उद्यान हैं, बगीचे हैं उनका रोम रोम कल्प वृक्ष है विनय पत्रिका में एक बात गोस्वामी जी ने ऐसी कह दी है चुटकी लिए चुटकी जानते हैं श्री राम कृष्ण में भगवान के किसी स्वरूप में गोस्वामी जी को भेद नहीं है कि विनय पत्रिका पढ़कर के समझनी चाहिए वो कहते कल युग उसी के हृदय में निवास करता जय हृदय नंद कुमार स्पष्ट कह रहे हैं नंदनंदन श्री कृष्ण जिसके हृदय में नहीं है उसी के ऊपर कलयुग का प्रभाव है नंदनंदन श्री नंदन कृष्ण जिसके हृदय में है उस पर कलयुग का प्रभाव नहीं हो सकता कलि और कृष्ण राशि तो एक ही है इसलिए कलयुग का समन करने वाले कृष्ण ही हैं बड़ी इसकी बात और री अवतार आपने राखी कहते हे प्रभु आपने इतने अवतार लिए वेदों ने आपकी बार बार बढ़ाई की लेकिन रामावतार में तो उदारता की सीमा लांग गए आप अवतार में राम जी ही कृष्ण हुए लेकिन थोड़ा सा संकोच कर दिया क्या संकोच किया? ये चुटकी लेना है ले च्यूरा निधिदयी सुधार नहीं जज्यपी बाल मिता बचपन की दोस्ती है बचपन की मित्रता है फिर भी चिड़ा खाकर के तद द्वारिका का ईश्वर ईश्वर्य बिना लिए दिए कुछ नहीं दिया राम जी ने विभीषण से क्या लिया एक चुल्लू जल तक नहीं लिया एक तुलसी दल तक नहीं लिया सकृत प्रणाम किए अपनाई एक बार प्रणाम किया असकह करत दंडवत देखा तुरंत उठेओ प्रभु हर्ष विशेखा दीन वचन सुन प्रभु मन भावा भुज विशाल गही हृदय लगाओ हृदय लगावा कर मानो रघुनाथ जी ने उसने केवल प्रणाम किया और रघुनाथ जी ने आलिंगन के व्याज से मानो अपने आप को लुटा दिया भीषण के ऊपर अपने आप को दे दिया जय जय श्री राम तो उदार उदार श्री राम जी का दर्शन दशरथ जी को हो गया उनकी इच्छा है कि मैं मेरी मृत्यु के क्षण में मेरे श्री राम निकट हों तो राम जी सामने आ गए ये भाव की का कार्यक्रम उदार दर्शन शब्द करते किया राम जी आ गए सामने तो राम जी आएंगे तो किशोरी जी रह जाएंगी पीछे रावण से कह रही है भगवती श्री जानकी जी अन्य राघवेणाम भास करे यथा प्रभा जैसे सूर्य की प्रभा सूर्य से अलग नहीं हो सकती ऐसी में राघव के प्रति तो अनन्याओं उनसे अलग नहीं हो सकती तो क्या लक्ष्मण जी छूट जाएंगे वो तो, तो राम जी के वही प्राण है राम जी की दाहिनी भुजाएं है रामस से दक्षिणो बाहू वही प्राण इवा महर्षि वाल्मीकि कह रहे हैं इसका मतलब है कि प्राण त्याग के समय दशरथ जी को श्री राम लक्ष्मण जान की तीनों का दर्शन हो गया बोलो भक्तवत्सल भगवान की ध्वनि क्या है इस दोहे में ध्वनि ये है कि जैसे दशरथ जी भगवान के शरण हो गए राम राम कह के देह त्याग किया तुम जीवन भर राम राम किया भले प्रभु का दर्शन न हु, हु, हु, हुआ हो हु तुमको लेकिन यदि राम राम स्मरण करके तुम देह त्याग करोगे तो जो लाभ दशरथ जी को मिला वही लाभ तुमको मिला अर्थात प्राणोत्क्रमण काल में श्री राम लक्ष्मण जानकी जी तुम्हारे नेत्रों के सन्मुख प्रकट होंगे इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है साहिब समरथ सील निधि सेवत सुलभ सुजान राम सुनिर से सुप्रभु सगुन कहव कल्याण इसमें गोस्वामी जी कह रहे हैं कि सबसे समर्थ साहिब श्री राम जी हैं विनय पत्रिका में गोस्वामी जी ने कहा आदि मध्य अंत राम साहेबी तुम्हारी बहुत से लोग पहले साहेब हैं बाद में साहेब नहीं हैं भूतपूर्व हो गए भूतपूर्व राष्ट्रपति हो गए भूतपूर्व प्रधानमंत्री हो गए भूतपूर्व मुख्यमंत्री हो गए भूतपूर्व कलेक्टर हो गए मिनिस्टर हो गए कुछ भी हो गए भूतपूर्व और भूतपूर्व की बड़ी दशा होती है वैसी सब जानते हैं उसको कहने की आवश्यकता नहीं है गीता वाट का में श्री राधा बाबा के यहाँ एक इनकम टैक्स की बड़ी अधिकारी माता जी आती थी तो सेठ लोग वो तो माता जी बहुत बड़ी कमिश्नर थी इनकम टैक्स की बड़ी पद पर थी तो उस माता जी को सत्संग में लोग कुर्सी लेके दौड़ते थे कुर्सी उसको लगा देते थे करना भी चाहिए विशिष्ट पद वाला व्यक्ति तो सादर करना जो कोई गलत बात नहीं है लेकिन और उसी राधा बाबा के प्रति बड़ी श्रद्धा रखती थी वो माताजी लेकिन उसकी नौकरी पूरी हो गई अब वो भूतपूर्व हो गई तो कोई सेठ कुर्सी लेके नहीं दौड़ा तो उस बिचारी ने सोचा कि कुछ तो सम्मान हमारा रहेगा तो महिलाओं की भीड़ खूब थी कोई सत्संग हो रहा था तो महिलाओं की भीड़ में जाकर आगे घुसने लगी तो जो माताएं उसको पहचानती थी कि वो है उन्हीं ठूसा मारना आरम्भ कर यहाँ कैसे आ गई पीछे बैठो यहाँ हम कितनी देर से बैठे हैं यहाँ सबको कूदती फांती चली आ रही है तो पूजशी बाबा राधा बाबा उनकी नजर पड़ी तो बड़ी जोर से बाबा हंसे और बाबा ने इशारा किया कि बिचारी को ठीक से बैठने का यह है संसार के साहिबी का परिणाम हम लोग जहां बैठे हैं श्री मलुकदास जी की तपस्थल ये यहां शाहजहां आया था अकबर का बेटा शाहजहां यहां आया था और श्री मलुकदास जी के चरणों में पड़कर उसने क्षमा याचना की थी क्योंकि शाहजहां ने संतों की जमात पर प्रतिबंध लगा दिया था विरक्त संतों की जो मंडली विचरण करती थी अब धीरे धीरे वो क्रम विलुप्त तो हो रहा है प्राचीन काल में आज से 70 अस्सी वर्ष पहले भी बहुत संतों की जमातें चलती थी और धर्म प्रचार का माध्यम यही था इसलिए इतना लंबा मुगलों का काल भी हमारी सभ्यता हमारे संस्कारों को बदल नहीं पाया लगभग लग 200 वर्ष का अंग्रेजों का काल भी हमारे संस्कार हमारी सभ्यता को बदल नहीं पाया आज भी वह जीवंत प्राणवंत है जिसके मूल में था संतों का विचरण संतों का भ्रमण तो शाहजहां ने अपने मुल्ला मौलवियों को इकट्ठा किया बोले इतना प्रयास किया हमारे अब्बा जान ने और हमारे पुरखों ने इसके बाद भी इस देश का स्लामीकरण नहीं हो पाया इस्लाम बुलंद नहीं हो पाया आज भी हिंदू मर्द मिटते हैं लेकिन इस्लाम कबूल नहीं करते क्या कारण है क्या बात है पता लगाओ तो मौलभू ने रिपोर्ट दी बोले जब तक ये हिंदू फकीर टोली बना बना के देश में पैदल घूमते हैं तब तक इस्लामीकरण नहीं हो सकता इस पर तत्काल प्रतिबंध लगना चाहिए तो जो संतों की जहां जमाते थी उनको गिरफ्तार किया गया और सबको कठोर कारागार में सबको सजा भोगनी पड़ी उस समय संत मलुकदास जी प्रयाग के निकट थे कड़ा क्षेत्र में थे तो बनखंडी नारायण दास जी नाम के संत ने जाकर उनसे प्रार्थना की भगवान आप तपस्या ही करते रहोगे तो साधुओं का क्या होगा आप संतों के प्राण बचाओ संत जेल में बंद हैं बड़ी यातना सहन कर रहे हैं तब तो आप अपने ठाकुर जी को शिव्य ठाकुर जी को लेकर के और लगभग बारह संतों की जमात लेकर वादशाही आदेश का उल्लंघन करते हुए वहाँ से चले वही जमात के ठाकुर जी यहाँ विराज हैं, जो मलुकदास की जमात में रहते थे छोटे से रघुनाथ जी किशोरी जी है उनको लेकर के आप आए तो आपके दिव्य प्रभाव ऐसी जहाँ से निकलते वहाँ हिंदू मुसलमान सब उनके सत्संग से नतमस्तक होकर प्रभावित होते दक्षिण भारत में भी गए वहाँ श्रीकाकुलम का जो राजा था वो बलपूर्वक मुसलमान बना दिया गया था उसको आपने पुनः चमत्कार दिखा करके उसको प्रजा के सहित पुनः उसे सनातनी बनाया हिंदू बनाया और ये सब सूचनाएं बादशाह के पास थी जब मल्लूक दिल्ली आए तो शाहजहा तत्काल आदेश दे करके इनकी जमात को गिरफ्तार कर लिया इनके सहित कारागृह में डाल दिया मलुकदास जी को बाबा जैसे ही कारागार में पहुँचे वहाँ जितने साधु संत बंद थे और और भी जो कैदी बंद थे उनकी हथकड़ी बेड़ी अपने आप टूट टूट कर गिर गई, जेल की छक्कियाँ चलने लगी संतों को भला कौन बांध सकता है वे तो जीवन मुक्त होते है और रात भर भजन कीर्तन किया कुछ हुआ नहीं और सबेरे जमात को लेकर ठाकुर जी को लेकर यमुना जी का आश्रय लेकर वे पैदल पैदल वृंदावन की ओर चल पड़े बादशाह को सूचना हुई सैनिकों ने कहा हम लोग तो जड़वत हो गए हमारे हाथ पैर हिलना बंद हो गए बाबा जी का तो कुछ नहीं बिगड़ा रात भर कीर्तन किया और सब साधुओं और कैदियों के साथ सब बाहर चले गए पूरी जेल खाली हो गई आपकी कोई नहीं है और इस घटना के बाद शाहजहां सा के सारे शरीर में भयंकर जलन भयंकर जलन ऐसे लगे कोई आग में जला रहा है जीवित ही बहुत चिकित्सा हुई स्वस्थ नहीं हो पाया अंत में किसी मुसलमान फकीर ने उसको बताया कि ये सिद्ध संत मलुकदास जी का जो तुमने अपराध किया है उसी का दुष्परिणाम है वे क्षमा करेंगे तो क्षमा होगी कहाँ है वो पता लगाओ तो बाबा यहाँ आ गए थे यमुना किनारे यहाँ अब वो पेड़ नहीं है उस उनके समय का ऐतिहासिक वृक्ष भी था किन्नी का वृक्ष था उसके नीचे आकर बाबा बैठे थे आयु सबकी होती है पूरा हो गया वृक्ष तो उसको फिर विसर्जित करना पड़ा हमारा मन तो ये था कि सूखा भी लगा रहे कम से कम लेकिन वो बंदर भगवान हिलाते थे उसको तो बड़ा भय होता था कि कहीं किसी पे गिरे कोई नुकसान न हो जाए इसलिए फिर उसको विसर्जित कराना पड़ा तो यहाँ आकर चरणों में पड़ा बाबा हम जले जा रहे हैं हमारे ऊपर कृपा करो हमें माफी मिले तो उन्होंने कहा कि तुम हमारी शर्तें कबूल करो तो माफी मिलेगी तो इसीलिए उन्होंने ये उपदेश की भाषा तो समझने वाले थे नहीं चमत्कार की भाषा समझने वाले थे बिल्कुल ठीक हो जाओगे लेकिन हमारी शर्तें कबूल करो तो पहली शर्त तो ये कि जो जहां संत कारागृह में बंद हैं उनको तत्काल मुक्त किया जाए और संतों की जमात पर लगा हुआ प्रतिबंध सर्वथा समाप्त किया जाए संतों में किसी जाति वर्ग या किसी संप्रदाय को लेकर भेद नहीं होता वे सब में अपने आराध्य का दर्शन करते हैं और सभी प्राणियों के हित की बात करते हैं उनमें कोई दुराग्रह नहीं होता हिंदू मुसलमान वाला संतों के मुस्लिम भक्त भी होते हैं सब तरह के भक्त होते हैं दूसरा बलपूर्वक धर्मांतरण न हो आपके सिद्धांतों से प्रभावित होकर आपका कोई अनुयायी होना चाहता कोई विरोध नहीं लेकिन बलपूर्वक तलवार की नौक पर किसी का धर्म परिवर्तन करना यह ठीक नहीं तीसरा गोवध समाप्त हो और चौथा तो जजिया कर समाप्त हो तीर्थयाता पर टैक्स लगता था मुसलमानों के समय में उसको जजिया कर जो हिंदू है उसको अपने तीर्थ में जाने का एक विशेष टैक्स भरना पड़ता था उसको जजिया कर कहते थे जजिया कर समाप्त जजिया कर इतना कठोर था कि उसके कारण लोग हिंदू तीर्थ में नहीं जाते थे तो तीर्थ नष्ट हो रहे थे हिंदुओं के जजिया कर समाप्त मेरी शर्तें कबूल करो तो माफी मिलेगी जैसी शर्तें कबूल की वो चंगा हो गया ठीक हो गया तो उसने दासी को फकीर शाहन शाह का किताब दिया कि मैं मुल्क का शाहनशाह हूं और फकीरों के बादशाह हैं हिन्दू राजा दो घोड़ों की बग्घी पे चलते थे और मुसलमान सम्राट बादशाह चार घोड़ों की बग्घी पे चलते थे तो चार घोड़ों की बग्घी दी बग्घी के अवशेष आज भी न, कौन सा जिला है मुरादाबाद हाँ देखो मुरादाबाद के भगत जी तुरंत उसके खड़े हो गए है ना आप वहीं के हैं अच्छा तो मुरादाबाद में आज भी उनके जो बाह ने उनको जो दिया था रख। उसके भग्न अवशेष आज भी वहां रखे हैं वहां भी स्थान में रुक हैं तो बाबा ने कहा कि तूने बिना अपराध के संतों को कारागार में डाला इसलिए तेरा ऐसा बेटा होगा इसका परिणाम भोगना पड़ेगा तेरा ऐसा बेटा होगा कि तुझे जेल में डाल देगा और उसी में तेरी मौत होगी ये बोला अब तक तो कोई औलाद है नहीं कम से कम औलाद तो होगी भले जेल में डाले शाहजहां का औरंगजेब हुआ जिसने जेल में डाला शाहजहां को सम्राट शाहजहां जिसने अपनी बेगम की याद में ताजमहल जैसी इमारत बनाई उसको आगरा में ही जेल में रहना पड़ा जहां उसने इतनी बड़ी इमारत बनाई वहीं उसको जेल में रहना पड़ा और 24 घंटे में दो सूखी रोटी मिलती थी खाने के लिए उसको और एक नमक की डली मिलती थी और एक प्याला पानी मिलता था पीने के लिए चौबीस घंटे में और बोले दरी बुनना पड़ेगी जेल में काम किए बिना भोजन नहीं मिलेगा उसको काम करना पड़ता था शाहजहां को उसने कहा कोई काम ही करना है तो मैं बुद्धा हूं कुछ नहीं कर सकता मुझे अभ्यास नहीं है तो शाह से पूछ लो औरंगजेब से मैं बच्चों को कुरान पढ़ा दिया करूंगा और ये भोजन मेरे अनुकूल नहीं है हमको एक मुट्ठी चना मिल जाया करें तो औरंगजेब ने नामंजूर कर दी दोनों बातें बोले बुढा मरने को आया फिर भी हुकूमत करने की बू नहीं गई इसकी पढ़ाने वाला हुकूमत करता है ये हमारे खिलाफ लोगों को तैयार करेगा बोले नहीं पढ़ाना उड़ाना कुछ नहीं तो चना अरे बोले चना घोड़ा खाता इतना है इतना दौड़ता है हमारे विरुद्ध खड़ा होना चाहता है चना कभी नहीं देंगे इसको खाना हो तो सूखी रोटी खा वहीं मरा वो हम हमारे कहने का अर्थ यह है कि जो सम्राट था वो जेल में मरा भैया संसार की साहिबी ऐसी है पर श्री रघुनाथ जी की साहिबी आहा। आदि मध्य अंतुरा साहिबी सुभा इसलिए साहिब समर्थ शील निधि साहिब हैं समर्थ हैं और शील निधि है सुनुशीता पतिशील सुभाव बिन पत्रिका मोद नमन तन पुलक नयन जल सोनर खेहर खाओ तुलसी कहू न राम को और कैसे हैं राम जी सेवत सुलभ सेवा करने वालों को सुलभ हैं आप बहुत बड़े हैं पर आपका दर्शन ही दुर्लभ है तो आपका बड़प्पन किस काम का पर श्री रघुनाथ जी जंगल के कोल भील किरातों को भी सुलभ हो गए बंदर भालुओं तक को सुलभ हो गए प्रभुतर उतर कपीडार पर इतने सुलभ हो गए सेवा करने वालों के लिए राम जी का सौलभ गुण बड़ा अद्भुत है और जब राम जी ऐसे है और रामजी से अधिक महिमावंत उनका नाम है ब्रह्म राम नाम बड़ जब राम जी का नाम उनसे बड़ा है तो भैया तो राम जी के नाम की साहिबी कैसी होगी जब राम जी की साहिबी ऐसी है तो, तो राम जी की सामर्थ्य ऐसी है तो राम जी के नाम की सामर्थ्य कैसी होगी राम जी का शील ऐसा है तो नाम का शील गुण कैसा होगा राम जी में सौलभ्य गुण है तो नाम महाराज में कितना सौलभ्य है महाराज जी राम जी से ज्यादा सौलभ्य राम जी के नाम में राम जी के दर्शन की प्रतीक्षा सबरी माता को सुना है संतों से दस हजार वर्ष तक करनी पड़ी सबरी को राम सुलभ नहीं है दुर्लभ है दस हजार साल की प्रतीक्षा के बाद मिले लेकिन राम नाम सबरी को सुलभ हो गया मतंग ऋषि की कृपा से राम नाम की दीक्षा प्राप्त हुई और नाम रूप में रघुनाथ जी दस हजार वर्ष से सबरी को मिले हुए नाम में सौलभ्य है इसलिए भैया नाम का आश्रय लो संपूर्ण कल्याणों को देने वाला नाम है इसलिए तुलसी सहित सने सुमिर सीतारा सुमंगल शुभ सदा आदि मध्य परिणाम तुलसीदास कहते हैं प्रेम से नित्य श्री सीताराम नाम का स्मरण करो यह अत्यंत शुभ शकुन है इससे आदि मध्य अंत तीनों काल में सदा सर्वदा मंगल ही होगा अमंगल तुम्हारा कभी नहीं हो सकता ऐसे बड़े सुंदर सुंदर दोहे और रामाज्ञा प्रश्न में हैं, इतने सुंदर हैं एक दोहे में गोस्वामी जी कह रहे हैं कि जामबंस जी ने हनुमान जी के बल का कथन उनके सामने किया पवन तनय बल पवन समाना का चुप साध ही रहे बलवानंद लेकिन इस रामाज्ञा प्रश्न के दोहे में गोस्वामी जो विचित्र बात कह रहे हैं बोले जामवंत हनुमान बल कहा पचारी पचारी बार बार चिल्ला चिल्ला करके जामवंती ने कहा लेकिन हनुमान जी में उत्साह नहीं आया जब जामवंती जी ने राम नाम की गर्जना की वो तो हनुमान जी पर बताता ये विशेष बात जाम इसलिए नाम से हनुमान जी में प्रभाव आया और हनुमान चालीसा मेरे प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही जल भिलाजना तो राम नामांकित मुद्रिका का ही प्रभाव है इसलिए दाम बंत हनुमान बल कह पचार ही राम सुमिर साहस करिए मान हिय नहार और एक दोहे में कह रहे हैं गोस्वामी जी के श्री राम जी सेवकों का प्रतिपाल करने वाले हैं बड़े दयालु रह के हैं और सूर्य वंश की कुमदनी को खिलाने के लिए चंद्रमा हैं श्री रामचंद्र हैं और ऐसे रघुनाथ जी के पवित्र नाम का स्मरण करके आप संसार का भी कोई काम करोगे तो भी वह काम सर्वथा सफल होगा और उस कार्य के पग पग में आपको परमानंद की प्राप्ति होगी माने भगवान के नाम स्मरण करते हुए ही प्रत्येक कार्य को करना सेवक पाल कृपालु चित रघु रवि कुल कई रवचंद सुमिर करहु सब काज शुभ पग पग परमानंद कहते राम जी के आदेश से इंद्र ने अमृत की वर्षा करके मरे हुए भालू और बंदरों को जीवित कर दिया पर राम नाम राम जी को अमृत बरसाने के लिए इंद्र को कहना पड़ा पर कितने जीव जो वस्तुतः मृतप्राय हो चुके हैं अस्तित्व शून्य हो चुके हैं पर जब श्री राम नाम का अमृत पीते हैं, तो उनका जीवन सफल हो जाए दन्यास से कृतिन पीवंती सततम श्री राम नामामृतम, तो कहते हैं कि ऐसे भगवान का तुम सतत स्मरण करो कहते हैं देखो राम जानकी और लक्ष्मण जी का स्मरण करने से दिन प्रतिदिन अभ्युदय होगा कल्याण होगा यह शगुन मंगल दायक है इस तरह से रामाज्ञा प्रश्न में भी बार बार ज्योतिष संबंधी ग्रंथ में भी नाम महिमा का ही वर्णन किया जानकी मंगल में भगवान नाम के कई भाव हैं जानकी मंगल जो विवाह का कुछ विशिष्ट भाव जानकी मंगल में गोस्वामी जी ने दिया है जानकी मंगल के छियानवे में छंद में वो स्वामी जी बड़ी अच्छी बात कह रहे हैं विश्वामित्र जी महाराजा जनक जी से कह रहे हैं मुनि हसी कहेऊ जनक यह मूरत सो यह मूरत राम जी मुनि हसी कहे जनक यह मूरत सो हई सुमिरत मोह मल सकल मोहमल सकलो ये जो मूर्ति श्री राम जी तुम्हारे सामने शोभामान हो रहे हैं इनके दर्शन की तो आप अनुभूति कर ही रहे हैं अरे इनका दर्शन न हो केवल इनके नाम का कोई एक बार प्रेम से स्मरण कर ले तो अनंत काल का अविद्या जनत अंधकार सर्वथा समाप्त तो हो जाता है ऐसे इनके नाम स्मरण की महिमा है एक बरवे रामायण भी गोस्वामी जी की कृति है उस बरवे रामायण में भी नाम महिमा की बड़ी सुंदर बात कही है हम जल्दी कर रहे हैं पूरा इसको बहुत तो संक्षिप्त काल कराल बिलो कहु सचे ये बरवे छंद में है इसलिए बरवे रामायण इसको कहते बरवे छंद है छंद का नाम है बरवे तो बर्वे छंद में इसलिए बरवे रामायण काल कराल बिलो कहू हो सचेत कठिन काल कराल काल को देख करके सचेत हो जाओ सावधान हो जाओ तो सावधान होके क्या करें राम नाम जप तुलसी प्रीति थी समय प्रेम सहित्री राम नाम का जप करो यही सचेत होना है मौत सामने खड़ी है हमारे पूज्य गुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा महाराज घटना सुनाते थे समय तो हो गया लेकिन पूजिया माताजी विराज रही हैं तो हम वो अपने गुरुदेव के जीवन की घटना जरूर सुनाना चाहते हैं बड़ा दिव्य जीवन था आपके पूज्य गुरुदेव का जीवन भी परम दिव्य और अनेक विशिष्ट चमत्कारों से युक्त गुरुजी का जीवन था आपका बिल्कुल भाव नहीं था कि हम कथा के क्षेत्र में आएं, लेकिन सत शिष्य उसका अपना कुछ होता ही नहीं सब कुछ गुरु चरणों में निवेदित होता है तो देह भी गुरु का है इंद्रिया भी गुरु की है गुरुजी शरीर से जो चाहे वो सेवा ले पीछे पड़ के जबरदस्ती खीर खिला के कथा सुनाई अपने हाथ से खीर बना के बोले खीर खाओ और राम कथा गाओ गुरु प्रताप से ही जो कुछ आप कहती आपकी वाणी में अब गुरुजी जी स्मशान में रहते थे स्मशान में रही है आप गुरुजी के साथ अद्भुत गुरु, गुरु महाराज की सेवा की है ये तो कोई गुरुनिष्ठ सब शिष्य ही उसका अनुभव कर सकता है यह प्रवचन का विषय नहीं है कहने सुनने का विषय नहीं हमारे महाराज पहाड़ी बाबा महाराज वैसे फक्कड़ अवधूत महात्मा थे पूरे जीवन में एक ही लंगोटी, एक ही चलाए, एक ही गमछा रखा परम अपरिग्रही और एकदम फक्कड़ प्रकृति के तो खाद चौक में पुजारी थे गुरुजी ने पूजा में रखा था ठाकुर जी जमात आई संतों की वो संत जा रहे थे रामनगर की रामलीला देखने तो महाराज जी से कहा हे पुजारी यहां घंटरिया हलाते रहोगे गुरुजी तो कभी मना करेंगे नहीं वो तो, तो उनको तो पुजारी मिला हुआ है तो पूछने उछने की जरूरत कोई बुरे काम के लिए थोड़ी जा रहे हो अरे गुरु भाई चलो रामनगर की रामलीला देखेंगे तो महाराज जी के भी मन हो रामलीला देखने का अब गुरुजी से पूछे कही गुरुजी ने मना कर दिया तो ठीक नहीं तो संतों की जमात यहाँ से चलेगी और नरसिंह जी की बगीची है मथुरा में भूतेश्वर के सामने तो संतों ने कह दिया था हम लोग नरसिंह जी की बगीची में जमात रुकेगी और गुरुभाई कल वहाँ आ जाना हम लोग वही से चलेंगे काशी के लिए रामनगर की रामलीला देखने तो महाराज जी सबेरे कमंडल उठाया जमुना जी तो सब साधु जाती थे लौट के नहीं आए गुरु जी को ऐसी शासन दंडोत कर लिया चले गए पहुंच गए पैदल पैदल जमुना जी के सहारे पहुंच गए मथुरा नरसिंह जी की बगीची में वहाँ जमात में धरती हो गए और लकड़ी झोंक करके और तब ट्रेन चलती थी उस समय कोयला से लकड़ी से भी चलती थी ट्रेन लकड़ी जला करके पुराने जमाने की बात है लगभग हम समझते हैं कि 80-90 वर्ष पुरानी बात हुई इससे भी अधिक पुरानी हो सकती है तो महाराज जी 2003 में पधारे उसी समय कहते थे कि 80, 80 वर्ष पुरानी बात है तो अब तो 2003 से तो समय हो गया तो ट्रेन में बैठे और मिर्जापुर के तरफ जैसी ट्रेन पहुंची कि एक बंगाली रेलवे का अधिकारी था उसका नाम था मिट्टू बाबू वो तो साधुओं का काल था उसने देखा कि इतने साधु ट्रेन में बिना टिकट भरे जा रहे हैं। बिना टिकट चलने का एक रहस्य है अब थोड़ा बहुत धन आ गया है नहीं तो पुराने संत अकिंचन ही होते थे आज भी अभ्यागत साधु कितने ऐसे हैं जिनके पास किराया नहीं है कहीं आने जाने का तो संतों की वो मजबूरी हुआ करती थी तो संत लोग बैठ के बिना टिकट सब ट्रेन में और मिर्जापुर के पास मजिस्ट्रेट चेकिंग हुई गोरे लोग आ गए अंग्रेज घोड़ों पर चढ़ करके पड़ाक पड़ाक घोड़े और तो ट्रेन जैसे ही रुकी के साधु चलती ट्रेन से कूद कूद के भागे धीमी हुई साधु भागे कितने गिर गए भागे उसके डर के मारे मिट्ठू बाबू मिट्ठू बाबू बड़ा आतंक था उसका पक्का कम्युनिस्ट था वो अब महाराज जी भी कूद गए कुछ बिगा तो नहीं शरीर में कोई चोट चपेट नहीं आई लेकिन जमात तो दसों दिशाओं में भाग गए लोग जिसको जहां मिला महाराज जी भी छोड़ गए जमात से अब विंध्याचल का क्षेत्र भन भयंकर जंगल भटक गए शाम होते होते गांव मिला गांव में किसी व्यक्ति ने घुसने तक नहीं दिया खाने की बात तो छोड़ो बोले यहाँ पास में अंग्रेजों की फौज पड़ी है सरकारी आदेश है यहाँ किसी बाहरी साधु को किसी व्यक्ति को नहीं भगो यहां से चलो गांव में कुछ किसी ने ठहरने नहीं दिया पहाड़ के पास एक देवी जी की मढ़ी थी महाराज ने चलो भगवती का स्थान है यहीं बैठ जाते हैं बैठ गए वहां संतों से सुना था कि जंगल में आग जला के बैठने से भय नहीं रहता तो चकमक होती है साधुओं के पास चकमक से चैतन्य किया धूना और पहाड़ी बाबा का स्मरण कर धूना जमा दिया धूना लगा दिया तब तक एक आया नाई अंधेरा सा हो रहा था ए बाबा यहाँ क्यों बैठा यहाँ शेर आता है कितने साधुओं को खा गया महाराज जी कहते हम दुखी तो थे ही हमने उसको जोर से फटकारा गांव में कोई घुसने देता नहीं तो यहाँ शेर खाएगा तो खा जाए हमारे के आगे पीछे रोने वाला है क्या खा गया नहीं उठाऊंगा लक्कर मारूंगा लक्कर से उसको भगा दिया कब भगा तो दिया लेकिन भूखे प्यासे तो थे ही थके हुए थे अब वो महाराज शेर के डर के मारे भूख गायब प्यास गायब निद्रा गायब अब पहली बार जंगल में यह अवसर था बैठे अग्नि के सहारे मन में सोचे अरे कहीं शेर ना आ जाए कहीं शेर ना आ जाए तो पूरी रात कीर्तन किया राम राजा दुख सकल पूरण काम गोविंद गोपाल गोविंद गोपाल करते रहे तब तक शेर आ गया और बोले जैसे हम यहाँ बैठे हैं और माता जी उतनी दूर बैठी हैं इतनी दूर से एक जंगली किसी जानवर को घसीटते हुए ले गया इतनी दूर से दूर उड़ गए महाराज जी के तो रोंगटे खड़े हो गए मेरे मैंने पहली बार देखा शेर कैसे शिकार करता है क्या गए हमको तो ठाकुर जी ने बचा लिया दूसरा सेकार शेर को दे दिया हमारा सेकार उसने नहीं किया लेकिन इसके बाद भूख प्यास निद्रा सब गायब हो गई शेर की दहाड़ ऐसी सुनाई पड़े हमको कि पूरी रात राम राम किया सूर्योदय तक नहीं उठे जब सूर्योदय हो गया इसके बाद हम आसन छोड़े उसी समय हमें एक बोध हो गया कि भजन का स्वरूप क्या है बोले इस घटना से भजन का स्वरूप पता चला मृत्यु की स्मृति ही भजन है मृत्यु काल रूपी सिंह गर्ज रहा है कितनों का शिकार कर लिया और अब कब तुम्हारे ऊपर झपट्टा मारेगा काल रूपी सिंह कोई ठिकाना नहीं है ये जिसकी समझ में आ जाएगा उसको न भूख में स्वाद रहेगा न प्यास में स्वाद रहेगा न संसार की मौज बहार में स्वाद रहेगा और राम राम करेगा ये घटना महाराज जी ने तब सुनाई जब हमने महाराज जी ऐसी पूछा कि महाराज जी आपके सिद्धांत से भजन की परिभाषा क्या है बोले बच्चा हम पढ़े लिखे साधु तो है नहीं पर तुमने पूछा है तो इसका उत्तर यही है मृत्यु का निरंतर स्मरण यही भजन है यही बात गोस्वामी जी इस पद में कह रहे हैं की तुम सचेत तो हो जाओ काल कराल विलो कहू काल रूपी सिंह दहाड़ रहा है इसको अपने आँखों से देखो आँखों के सामने खड़ा है तब इसकी निवृत्ति कैसे होगी बोले राम नाम जप तुलसी प्रीति समय संकट सोच विमोचन मंगल गे तुलसी राम नाम पर आरोप करियह राम नाम पर स्नेह करो संकट सोच का विमोचक है राम नाम मंगल का घर है राम नाम क्यों राम नाम से प्रेम करें बरवे रामायण में गोस्वामी जी कहते हैं कलि नहीं ज्ञान विराग नोग समाधि राम नाम जब तुलसी नित्य निरूपाधि निरुपाधि कलयुग में सबके पीछे उपाधि लग गई उपाधि माने उपाधि जो होती है ना वो माया मायाकृत है परमात्मा निरुपाधि के मायने माया से सर्वथा विनिर्मुक्त है तो सब के पीछे माया की उपाधि लगी है ज्ञान के पीछे भी माया की उपाधि लगी है क्या उपाधि लगी जीवन भर कहते हैं जगन मिथ्या जगन मिथ्या जगन मिथ्या पर हमारे महाराज जी भक्तमाली जी महाराज गुरुदेव विनोद में कहते थे पंडित जी जानते हो जगत मिथ, जगत मिथ्यात्व का प्रतिपादन किस लिए किया जाता है महाराज जी किस लिए किया जाता है बोले सब मिथ्या चीज तुम रख के क्या करोगे हमको दे दो बोलो वृंदावन बिहारी मिथ्या है तुम क्या करोगे रख के लाओ हमको दे जगत मिथ्यात्व का प्रतिपादन करते हुए भी ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या कहते हुए भी उस सत्य को हम स्वीकार नहीं पाते और मिथ्या मान बड़ाई पद प्रतिष्ठा इसके आकर्षण को त्याग नहीं पाते ज्ञान में भी कलयुग में उपाधि लग गई है वैराग्य में भी उपाधि लग गई है और जोग में भी उपाधि लग गई है समाधि में भी उपाधि लग गई है समाधि की एक बात आपको बता मैं सत्य घटना है स्थल का नाम हम नहीं बताएंगे और एकदम सत्य घटना है एक महात्मा जी की समाधि का बड़ा भारी प्रचार हुआ मेला के समय कुंभ मेला के समय और वो महात्मा भी अच्छे संत थे योगी ही थे लेकिन वो वस्तुतः समाधि का प्रचार झूठा था समाधि का प्रचार हुआ कि सात दिन की समाधि लगाएंगे सबके बीच में मंच पर समाधि लगाई मंच पे वो बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई और कपड़े पर कपड़ा कपड़े पर कपड़ा कपड़े पर कपड़ा सारे शरीर में लपेटा गया उनके इतना अमोटा कपड़े का एकदम इतना कपड़ा कि आदमी का दम होते मर जाए इतना कपड़ा थान के थान लपेट दिए गए अब वो बैठ गए अब अगले सप्ताह खोलेगा दर्शन अगले सप्ताह दर्शन खुला कपड़ा खोलते खोलते जैसा तिलक लगाया था वैसे ही तिलक थे वही वे ही वेशभूषा थी तनिक भी शरीर पर उसका कोई दुष्प्रभाव नहीं जैसे तरो ताजा बैठे थे वैसे ही तरो ताजा थे बड़ा आश्चर्य किया लोगों ने कि महाराज विलक्षण समाधि है सात दिन की समाधि तो वे महानुभाव हमारे पूज गुरुदेव पहाड़ी बाबा महाराज के प्रति बड़ी श्रद्धा रखते थे तो रात में डाकोर खालसा में रुके थे दर्शन करने आए हुए महापुरुष महाराज जी को साक्ष किया हम भी थे वही महाराज जी बड़ी जोर से हंसे अरे वाह आइए योगी जी आइये बड़ी जोर की समाधि लगाई पूरे कुंभ में चर्चा थी आपकी समाधि की बोले गुरु महाराज आपकी कृपा से हमने कुछ सीखा तो है लेकिन ये समाधि तो केवल थोड़ा सा कुछ काम चल जाए इसीलिए थी क्यों कैसे तो उन्होंने रहस्य बताया बोले महाराज हमने मंच के नीचे जगह बना रखी थी वहां से बाहर भागने की अब वो कच के जो कपड़ा लपेटा गया उसी में मसनद फसा दी एक मसनद होते ने गोलता तकिया और सात दिन चले गए हम बाहर रात को आए सबेरे चार बजे भीतर घुस गए बैठे निकल आए बाहर तो बोले रोटी खाओ घी शक्कर से दुनिया पूजाओ मक्कर से बोले ये मक्कर है दुनिया पूजाओ मक्कर से अरे बाप बोले गुरु महाराज इतना धना आ गया की हमारे शिविर का सारा खर्च चल भी जाएगा और स्थान के लिए बच जाएगा बोलो भक्तवत्सल भगवान ये कथा मंच पे कहने लायक नहीं थी लेकिन फिर भी हमने कह दी चलो कोई बात नहीं ये समाधि भी ऐसी है कि मसनद लगा करके और समाधि के नाम पर धोखा कर दिया जाता है लेकिन केवल श्री राम नाम ऐसा है जिसमें माया का लेश ही नहीं है सर्वथा निरुपाधिक साधन श्री राम नाम है इसलिए निरंतर जपो राम नाम दुई आखर ही राम लखन समी सिखना बोले रकार मकार श्री राम लक्ष्मण के जैसा है रकारो राम, रकार राम चंद्र रकार रामचंद्र है मकारो लक्ष्मण स्वरात मकार लक्ष्मण जी है राम नाम इस प्रकार से है और जानकी जी कहा है बोले अकारो जानकी की रामे जो आ है वो जानकी जी हैं। तो ब्रह्म जीव आचार्य लक्ष्मण जी और मध्य में भक्ति स्वरूपा श्री किशोरी जी इसलिए राम नाम की बड़ी महिमा है माए बाप गुरु स्वामी राम कर नाम बरवे रामायण मेरी मां, मेरे बाप मेरे गुरु मेरे स्वामी सब राम नाम है तुलसी जय ही न सुहाम ऐसा राम नाम जिसको अच्छा न लगे वो उसके लिए विधाता उल्टा है इसलिए राम नाम जब तुलसी हो विशोक लोक सकल कल्याण नीक परलोक इस प्रकार से खूब नाम की महिमा का वरवे रामायण में उन्होंने वर्णन किया और भी कई दोहा हैं लेकिन हम उनको नमस्कार कर रहे हैं इस प्रकार से वैराग्य संदीपनी में भी श्री राम नाम का खूब वर्णन किया है शील गहन सबकी सहन कहन सीय मुख राम तुलसी रहिए यही रहन संत जनन को काम धन्य धन्य माता पिता धन्य पुत्र बर सोए तुलसी जो राम बजे, जैसे हु कैसू होए, तुलसी जाके बदनते धोखे हु ताके पग की पगतरी मेरे तन को चाम तुलसी भगत सुपच भलो भजे रैन दिन राम ऊंचो कुल कोई काम को जहां न हरि को नाम अति अन्य जो हरि को दासा रटे नाम दिन प्रतिश्वासा तुलसी कही समान नहीं कोई हम नीचे देखा सब कोई और दास रता एक नाम सो वह लोक सुख त्याग तुलसी न्यारो हुए रहे दहे न दुख की आग जो लोक और परलोक परलोक में सुख की याता और संसार के आकर्षण को त्याग कर जो केवल श्री राम नाम में प्रेम करता है कहते वो संसार की दुख रूपी अग्नि में जलता नहीं है ये लगभग गोस्वामी जी की द्वादश ग्रंथावली में जहाँ जहाँ नाम महिमा के कुछ वचन थे उनका यथामय यथा नौ दो हाथ नाम वंदना के कहे गये और उसी क्रम में मन में भाव आया कि तुलसी साहित्य में जहां जहां नाम की बात है संक्षिप्त रूप से उसका स्मरण करें क्योंकि ऐसा अवसर पता नहीं द्वारा भगवान कब जीवन में देंगे नहीं देंगे एक ग्रंथ की चर्चा और है तुलसीदास के ग्रंथ की चर्चा लेकिन अभी वह ग्रंथ हमको उपलब्ध नहीं हुआ है पुस्तक में लिखा है कि 1930 में नवल किशोर प्रेस लखनऊ से ये प्रकाशित हुआ था इस ग्रंथ का नाम है श्री राम नाम कलामणि कोष मंजूषा ये भी तुलसीदास का ग्रंथ है ऐसा लिखा है इसलिए इसमें पांच सात कांड हैं, जैसे रामचरितमानस में सात कांड हैं, ऐसे ही रामनाम कलामणि कोष मंजूषा में पांच संपुट हैं। और दोहे में ही ये ग्रंथ है और इसमें एक सौ हैं इस ग्रंथ में और इसमें केवल राम नाम की ही विशुद्ध महिमा का वर्णन किया है और उसके एक दोहे में लिखा है तुलसी पर प्रस्थान मो मारुत दीने मोहि पर को ना ही दीजिए आन हमारी जो गोस्वामी जी कहते हैं कि ये हमारी अंतिम रचना है मेरे जीवन का अंतिम समय जान करके श्री हनुमान जी पधारे और हनुमान जी ने जो उपदेश हमको दिया उसको मैंने इसको कहा पर हनुमान जी ने कहा कि तुलसीदास तुमको हमारी सौगंध है सबके सामने इसका प्रकाश मत करना तो हमको लगता है कि शायद हनुमान जी की शपथ के कारण ही ये विशेष प्रकाश में नहीं आया होगा अर्थात जिसे अत्यंत विशिष्ट अधिकारी समझना उसी को देना अधिकारी को इसका उपदेश मत करना तुलसी पर प्रस्थान मो मारुत मो परम धाम जाते समय हनुमान जी ने हमको दिया पर को ना ही दीजिए आन हमारी जो हमारी आन है हमारी तपत है राम नाम के रसिक जे किसको को देना पुलिस अहनिस्त राम नाम जपते हो राम नाम के रसिक जे तिनको जीवन मूरी अर्ध इंदु अरुबिंदु मो तुलसी देफे पूरी वही रकार मकार जो जिनके लिए कहा गया एक का छत्रि सब वर्ण पर जो तुलसी रघुवर नाम के वर्ण विराजत दो वे इस प्रकार से यह सुंदर सुंदर नाम स्मरण की बात कही गई इन्हीं शब्दों के साथ आज हम विराम करते हैं और हम प्रार्थना करते हैं कि कुछ यदि आपका हैं? समय तो हो गया हम थोड़ा बैठे भी आज विलंब से लगभग सवा चार बजे के करीब बैठे सवा चार से भी ज्यादा हो गया था क्या सवा चार बजे तो यदि अनुकूलता हो तो आपका मंगल में आशीर्वाद पांच दस है जितना एक शब्द भी आपकी वाणी से सुनने को मिलेगा तो so, हम सबका सौभाग्य सब होगा